पहला प्रश्न आपने कहा कि जीवन का सत्य मृत्यु है फिर मृत्यु का सत्य क्या है जीवन विरोधाभासों से बना है जीवन विरोधाभासों के बीच तनाव और संतुलन है तनाव भी और संतुलन भी यहां प्रकाश चाहिए हो तो अंधेरे के बिना ना हो सकेगा यहां जीवन चाहिए हो तो मृत्यु के बिना नहीं हो सकेगा तो एक अर्थ में अंधेरा प्रकाश का विरोधी भी है और एक अर्थ में सहयोगी भी ये दोनों बातें ख्याल में रखना विरोधी इस अर्थ में कि अंधेरे से ठीक उल्टा है सहयोगी इस अर्थ में कि बिना अंधेरे के प्रकाश हो ही ना सकेगा अंधेरा पृष्ठभूमि भी है प्रकाश की और ऐसा ही जीवन मृत्यु का संबंध है मृत्यु के बिना जीवन की कोई संभावना नहीं मृत्यु की भूमि में ही जीवन के फूल खिलते हैं। और मृत्यु में ही टूटते हैं गिरते हैं बिखर जाते हैं जैसे पृथ्वी से उगता है पौधा खिलता है बड़ा होता है पृथ्वी के सहारे ही खिलता और बड़ा होता और एक दिन वहीं गिर के पृथ्वी में ही कब्र बन जाती ऐसी ही मृत्यु से जीवन निकलता है और मृत्यु में ही लीन हो जाता है तो एक अर्थ में तो विपरीत है पृथ्वी पौधे के क्योंकि एक दिन कब्र बनेगी और एक अर्थ में मां भी है क्योंकि बिना पृथ्वी के पौधा हो ना सकेगा इस महत्वपूर्ण बात को प्रतीकात्मक ढंग से जैसा भारत में कहा गया है वैसा कहीं भी नहीं कहा गया तुमने देखा होगा काली की प्रतिमा देखी होगी काली के चित्र देखे होंगे तो काली अति सुंदर है पर काली सौंदर्य अपूर्व है लेकिन अंधेरी रात जैसा अमावस जैसा काली मां है मां का प्रतीक समस्त मातृत्व का प्रतीक है मां का अर्थ मा होता है जिससे सब पैदा होगा लेकिन काल मृत्यु का भी नाम तो काली मृत्यु का भी प्रतीक जिसमें सब लीन हो जाएगा इसलिए मां काली के गले में आदमी के सिरों की माला है हाथ में आदमी की अभी अभी काटी नई खोपड़ी टपकता हुआ रक्त यह प्रतीक बहुत महत्वपूर्ण है इसमें हमने जीवन और मृत्यु को साथ साथ खड़े करने की कोशिश की स्त्री जीवन का प्रतीक जीवन उससे आता है भूमि है और मृत्यु का प्रतीक भी ऐसी हिम्मत दुनिया में कभी किसी दूसरी कौम ने नहीं की कि मां में मृत्यु देखी हो मां में जन्म तो सभी को दिखाई पड़ा है लेकिन भारत की खोज ऐसी है कि जहां से जन्म हुआ वहीं तो मृत्यु होगी ना जहां से आए वहीं लौट जाना होगा तो मां जन्म भी है जन्मदात्री भी और मृत्यु भी है काली भी है काल भी है प्रथम जहां से हम शुरू हुए अंत में वहीं लौट जाएंगे एक लहर उठी सागर में फिर सागर में ही गिरेगी और समाप्त होगी तो जीवन और मृत्यु विपरीत है हमारे देखे लेकिन अगर परमात्मा की दृष्टि से देखो तो सहयोगी है जैसे दो पंख न हो तो पक्षी ना उड़े, और दो पैर न हो तो तुम न चलो ऐसे जीवन और मृत्यु दो पैर है अस्तित्व के तुमने पूछा कि जीवन का सत्य आप कहते हैं मृत्यु है फिर मृत्यु का सत्य क्या है स्वभावतः मृत्यु का सत्य जीवन है अब इस बात के गहराई में उतरो अगर तुम बहुत जीने की आकांक्षा से भरे हो तो तुम मृत्यु से डर जाओगे क्योंकि जीवन का सत्य मृत्यु है अगर जीवेश बहुत गहरी है तो तुम बहुत गबराओगे मौत से तुम जीना चाहते हो और मौत आ रही और मजा यह कि मौत जीने के सहारे ही आ रही जितना जिओगे उतनी मौत करीब आ जाएगी ज्यादा जिओगे मौत और जल्दी आ जाएगी ना जियो तो मरने से बच भी सकते हो लेकिन जियोगे तो कैसे बचोगे जियोगे तो प्रतिपल जो जीवन में गया वो सीढ़ियां मौत की ही बन रही इसलिए जो आदमी जीवन को जितना आतुर है और जितना जीवेश से भरा है सोचता है जीव खूब जीव वो आदमी उतना ही मौत से कपड़ा है क्योंकि वो देवता मौत आ रही जीवन का सत्य मृत्यु है जीवन मृत्यु के अतिरिक्त तो और कहीं ले भी तो नहीं जाता कैसे ही जियो अच्छे जियो बुरे जियो साधु की तरह असाधु की तरह सज्जन की तरह दुर्जन की तरह गरीब की तरह अमीर की तरह कैसे ही जियो लेकिन सब जीवन मृत्यु में ले जाता है किसी दिशा से आओ दौड़ते आओ कि धीमे आओ पैदल आओ कि घोड़ों पर सवार आओ कांटे भरे रास्तों से आओ कि फूले भरे रास्तों से आओ कुछ भेद नहीं पड़ता आज सभी मृत्यु में जाते हो अंतिम मंजिल एक है सब जीवन सब जीवन सरिताएं मृत्यु के सागर में गिर जाती तो जितना जीवन की आकांक्षा होगी स्वभावतः मृत्यु का भय उतना ही होगा जो लोग तुम देखते हो मौत से डरे हैं वे वही लोग हैं जो जीवन बचाए रखने को बहुत आतुर है मृत्यु से भयभीत हो... होता हुआ आदमी सिर्फ एक ही खबर देता है कि वो जीवन को पकड़ रखना चाहता है जीवन को पकड़ रखना चाहता मौत हाथ में आती जितना जोर से जीवन को पकड़ता उतनी ही मौत हाथ में आती और उतना ही, ही वो घबरा जाता है जीवन का सत्य मृत्यु है फिर मैं तुमसे तो दूसरी बात कहता हूं मृत्यु का सत्य जीवन है जो मरने को राजी है जो मरने का स्वागत करने को तैयार है जो मरने को कहता है अभिनंदन जो मरने को जरा भी घबराया नहीं जरा भी भयभीत नहीं जया जरा भी जिसके मन में मृत्यु से कोई दुर्भाव नहीं जो मृत्यु में ऐसे जाने को तैयार है जैसे कोई मां की गोद में सो जाने को तैयार ऐसे व्यक्ति को महाजीवन का दर्शन हो जाता है मृत्यु का जीवन से मृत्यु के द्वारा जीवन का अनुभव हो जाता है मृत्यु का सत्य जीवन है इसलिए बुद्धों को जीवन का अनुभव होता है योगियों को जीवन का अनुभव होता है भोगियों को सिर्फ मृत्यु का अनुभव होता है ये बात ऊपर से देखे उल्टी लगती क्योंकि भोगी जीवन चाहता था और हाथ लगती मौत और योगी जीवन को छोड़ बैठा उसने जीवन पर सारी वासना छोड़ दी उसने जीवन का राग छोड़ दिया उसे जीवन में कुछ रस न रहा उसे जीवन हाथ लगता है ऐसा उल्टा गणित है तुम चलोगे जीवन की तरफ पहुंचोगे मृत्यु में तुम चल पड़ो मृत्यु में और तुम पहुंच जाओगे महाजीवन इसलिए जीसस का प्रसिद्ध वचन है जो अपने को बचाएंगे वे नष्ट हो जाएंगे और जो अपने को नष्ट करने को राजी है वह बच गए इसे ऐसा कहो जो बचना चाहेंगे डूब जाएंगे और जो डूब गया वह बच गए इसलिए योगी मौत को स्वागत करता सत्कार करता है योगी प्रतिपल मौत की प्रतीक्षा करता है योगी मरने को राजी, योगी मृत्यु का स्वाद पाना चाहता है योगी कहता है देखना चाहता हूं मृत्यु क्या है पहचानना चाहता हूं मृत्यु क्या है मृत्यु में उतरना चाहता हूं मृत्यु की अंधेरी गुफाओं में यात्रा करना चाहता हूं मृत्यु का अभियान करने को सुख ऐसा जो मृत्यु की खोज में जाता है वह अचानक पाता है कि मृत्यु की अंधेरी गुफा में जैसे जैसे तुम प्रवेश करते हो वैसे वैसे जीवन के अत्यंत आलोकमय जगत में प्रविष्ट हो जाते हूं इस विपरीत सत्य को इस पोलरिटी को इस ध्रुवीयता को जिसने समझ लिया उसके हाथ में जीवन की बड़ी कुंजी आ गई ये विपरीत सत्य बहुत रूपों में प्रकट होता है धन पकड़ना चाहो और तुम निर्धन रह जाओगे धन छोड़ो और तुम धनी हो गए ये भी इसी सत्य का एक रूप है तुम यशस्वी होना चाहो और अपमान हाथ लगेगा और तुम सब यश की आकांक्षा छोड़कर निर्जन में बैठ रहो और तुम पाओगे कि यश तुम्हारा रास्ता खोजता हुआ दूर जंगल में भी आने लगा ये भी उसी सत्य की अभिव्यक्ति है तुम चाहो जैसा वैसा नहीं होता उससे उल्टा हो जाता है। इसलिए चाह को समझो अन्यथा दुखी होते रहोगे जो चाहोगे वह तो मिलेगा नहीं उससे उल्टा मिलेगा स्वभावतः दुख होगा अगर तुम जीवन चाहते हो तो मृत्यु के लिए राजी हो जाओ अगर वास्तविक धन चाहते हो जो कोई तुमसे न छीन सकेगा तो निर्धन होने में प्रसन्न हो जाओ अगर तुम सच में प्रतिष्ठा चाहते हो तो सम्मान की कोई आकांक्षा ना करो अगर तुम विजय चाहते हो जिन होना चाहते हो जीतना चाहते हो स्वयं को तो जीत का सारा भाव ही छोड़ दो सर्वहारा हो जाओ इन विपरीत सत्यों के कारण पूर्वी वक्तव्य पश्चिम की आंखों में बड़े उल्टे मालूम होते हैं कि बड़े अतर्क विक्षिप्त जैसे मालूम होते हैं यह भी कोई बात हुई धन पाना हो धन छोड़ दो जीवन पाना हो जीवन छोड़ दो ये कौन सा तर्क है पश्चिम के मनीषी इसे समझ नहीं पाते वो कहते हैं रहस्यवादी बातें पागलों जैसी बातें जरा भी पागलों जैसी बातें नहीं जीवन के परम सत्य पर आधारित बातें इनसे ज्यादा तर्कयुक्त तो और क्या होगा ये सीधा तर्क है इसे तुम जीवन में परखो और तुम इसे रोज रोज पाओगे जितना सम्मान चाहोगे उतने अपमानित होने लगोगे क्योंकि जितना सम्मान चाहोगे उतना अहंकार प्रबल होगा और अहंकार को जरा जरा सी चोट फिर लगने लगती जरा जरा सी चोट लगने लगती उतना ही दुख होने लगता है तुमने सम्मान की फिक्र छोड़ी अहंकार का मामला गया अहंकार का घाव समाप्त हुआ अब तुम्हें कौन चोट पहुंचा सकता है लाओसु कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि मैं जीतना ही नहीं चाहता लाओसु कहता है मैं जीता ही हुआ हूं क्योंकि मैंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया अब मुझे कौन हराएगा हमने इस देश में देखा बुद्ध को देखा महावीर को देखा सब छोड़कर महावीर नग्न हो गए लेकिन उन जैसा समृद्ध व्यक्ति पहले कभी देखा नहीं गया था उस नग्नता में परम समृद्धि थी स्वामी राम अमेरिका गए वो अपने को बादशाह कहते थे उनके पास कुछ भी ना था दो लंगोटियां थी किसी ने पूछा कि दो लंगोटियां हैं आपके पास किस प्रकार के आप बादशाह कौन सी दौलत है आपके पास कौन सा राज्य स्वामी राम ने कहा थोड़ी कमी है मेरे राज्य में ये दो लंगोठियां ये और छूट जाए तो मेरा राज्य पूरा हो जाए इनकी वजह से मेरी सार्वभौमता में थोड़ी कमी है ये दो लंगोटियां मेरी सीमा बनी है मैं बादशाह हूं इसलिए नहीं कि मेरे पास कुछ है मैं बादशाह इसलिए हूं कि मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। फर्क समझना बादशाह के अर्थ ही बदल गए मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं तो बादशाह उसी को किसी चीज की जरूरत नहीं होती जिसके पास सब है जिसको जरूरत है वह तो दरिद्र है और तुम चकित हो जाओगे कि अक्सर ऐसा होता है कि भिखारियों से भी ज्यादा दरिद तुम्हारे समृद्ध होते हैं क्योंकि भिखारी की जरूरतें तो थोड़ी हैं समृद्ध की जरूरतें बहुत ज़्यादा हैं भिखारी की ज़रूरतें तो जरा में पूरी हो जाए समृद्ध की जरूरत तो कभी पूरी ना होगी सूफी फकीर फरीद अकबर के पास गया था फरीद को उसके गांव के लोगों ने कहा था कि अकबर से जरा प्रार्थना करो कि मदरसा गांव में खोल दे तुम्हें इतना मानता है टालेगा नहीं तो फरीद गया सुबह सुबह जल्दी गया अकबर नमाज पढ़ता था फरीद आया तो उसे रुकावट नहीं डाली गई उसे अकबर का जो पूजा गृह था उसमें ले जाया गया अकबर हाथ उठाए आकाश की तरफ कह रहा था हे परमात्मा हे परवर हे करुणावान हे रहमान रही मुझ पर कृपा कर मेरे राज्य को बढ़ा कर फरीद ने तो सुना और लौट पड़ा बादशाह ने नमाज पूरी की लौट के देखा तो फरीद को जाते देखा पीठ दिखाई पड़ी दौड़ा का फरीद को कैसे आए कैसे चले फरीद ने कहा कि बड़ी आशा से आया था गांव के लोगों ने मुझसे कहा कि तुमसे कहूं एक मदरसाफुलवा था फिर इधर तुम्हें मैंने भीख मांगते देखा मैंने सोचा कि कहा बेचारे गरीब अकबर से कहें इसकी हालत वैसी खस्ता है खराब है ये वैसे खुद ही मांग रहा है अब इससे एक और मदरसा खुलवाना इसकी और गरीबी बढ़ जाएगी आए थे सम्राट के पास देख के तुम दरिद्र हो लौटे जाते अकबर ने कहा कि नहीं नहीं मदरसा खुलवाने से कुछ अड़चन ना होगी एक नहीं दस खुलवा दू बिल्कुल फिक्र ना करो फरीदने का अब तो बात ही खत्म हो गई तुम जिससे मांगते थे उसी से मांग लेंगे अब बीच में और एक बिछवैया तुम भगवान से मांगो हम तुमसे मांगे इसमें क्या सार है जब तुम मांग ही रहे हो तो तुमसे मांगना ठीक नहीं अशोभन होगा असिस्ट होगा नहीं मैं मैंने मांग सकूंगा ये ठीक किया फरीद ने इसमें बड़ी अंतर्दृष्टि है सम्राट भी मांग रहे हैं भिकमंगे की तो शायद पूर्ति भी हो जाए दो रोटी मांगता है एक वस्त्र मांगता है मिल जाएगा और ना भी मिला तो थोड़ी सी उसकी मांग थी थोड़ी सी तकलीफ भी होगी मांग के ही अनुपात में तकलीफ होगी लेकिन सम्राट का क्या होगा उसकी मांग तो ऐसी है जो कभी पूरी हो नहीं सकती न पूरी हुई तो दुख होगा और महा दुख होगा क्योंकि मांग बड़ी है और अगर पूरी हुई तो भी सुख होने वाला नहीं क्योंकि पूरी हो ही नहीं सकती इधर राज्य बढ़ा कि उधर मांग बढ़ जाएगी आदमी के पेट की सीमा है दो रोटी से भर जाएगी कि चार रोटी से भर जाएगी लेकिन आदमी के मन की तो कोई सीमा नहीं है कितना धन हो तो भी मन भरता नहीं मन भरता ही नहीं जो नहीं भरता उसी का नाम मन है फिर कौन दरिद्र जीवन में यह विरोधाभास जगह जगह प्रकट होता है कि हमने कभी कभी नग्न लोग देखे जो समृद्ध थे और हमने बड़े सम्राट देखे जो दरिद्र थे जिनके पास सब था और कुछ भी न था ऐसे लोग देखे और जिनके पास कुछ भी न था और सब था ऐसे लोग देखे ये उसी मूल ध्रुवीता का एक हिस्सा है तो तुम पूछते हो जीवन का सत्य मैंने कहा मृत्यु फिर मृत्यु का सत्य क्या है मृत्यु का सत्य जीवन दूसरा प्रश्न भी संबंधित है क्या सारी पूर्वी मनीषा मृत्यु बोध डेथ कॉन्सियसनेस पर ही केंद्रित है निरंतर मृत्यु बोध से जीवन को उत्सव में कैसे बनाया जा सकेगा वही मूल भेद तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है तुम सोचते हो मृत्यु की याद करेंगे तो जीवन का उत्सव तो फीका हो जाएगा तुम सोचते हो मृत्यु की याद करेंगे तो फिर कैसे हंसेंगे? मृत्यु द्वार पर खड़ी होगी तो फिर हम कैसे नाचेंगे कैसे गीत गाएंगे फिर तो बिना टूट जाएगी फिर तो पैर रुक जाएंगे फिर तो घूंगर बजेंगे नहीं तुम सोचते हो मौत की प्रती होगी तो उत्सव कैसे होगा और मैं दोनों बातें कहता हूं कि मौत की प्रतीति गहरी करो और उत्सव में कमी मत आने देना तो तुम्हें अर्जन होती तुम कहते हो अगर उत्सव चलाए रखना है तो मौत है ही नहीं ऐसा मानना जरूरी मौत होती ही नहीं ऐसा मानना जरूरी अगर होती भी होगी तो दूसरों की होती कम से कम मेरी नहीं होती ऐसा मानना जरूरी है। और अगर मेरी भी होगी तो होगी कभी अभी थोड़ी हो रही है ऐसा मानना जरूरी है मौत को पहले तो टालो कि मेरी होती ही नहीं और एक अर्थ में बात सही भी है तुमने अपने को मरते तो कभी देखा नहीं सदा दूसरों को मरते देखते हो कभी कोई मरा कभी कोई मरा तुम तो कभी मरे नहीं कभी इसको ले गए मरघट कभी उसको ले गया मरघट तुम स्वयं को तो कभी मरघट ले गए नहीं तुम तो सदा लौट लौट आते हो दूसरों को विदा कराते तो स्वाभाविक तर्क होगा कि दूसरे मरते हैं मैं तो मरता नहीं ये भी टालने का एक ढंग है मगर ज्यादा देर ना टाल सकोगे मन भीतर कहता है कि दूसरे भी तो ऐसा ही सोचते थे जैसा मैं सोचता हूं जैसे मैं उनको पहुंचाया ऐसे दूसरे मुझे पहुंचाएंगे लोग तैयार ही बैठे इधर तुम मरे नहीं कि वो अर्थी बनाने लगते जैसे तुम बनाए हो दूसरों की अर्थी दूसरी भी तो तुम्हारी बनाएंगे तो ये बात ज्यादा देर टाली नहीं जा सकती तो फिर एक ख्याल कि कोई आज थोड़ी मौत हो रही है अभी क्यों दिल गमगीन करो अभी क्यों उदास जब होगी तब देखेंगे आज तो कभी नहीं होती मौत कल होगी परसों होगी वर्षों बाद होगी सत्तर वर्ष बाद होगी होगी तब होगी टालते हैं हम टाल के हम सोचते हैं कि अब हम जरा नाच लें थोड़ा गीत गुनगुला लें थोड़ा प्रेम कर ले थोड़ी मैत्री बना लें थोड़ा राग रंग हो रस है मौत को दरवाजों के बाहर करके सब तरफ से दरवाजे बंद करके हम नाचते, तो तुम्हारा प्रश्न ठीक है कि अगर मृत्यु का बोध होगा सब दरवाजे खोल दें और अनुभव में आने दें कि मैं भी मरूंगा जैसे और मरते सच में दूसरों की मौत मेरी ही मौत की खबर लाती है हर अर्थ ही गुजरती और हर अर्थी मेरी ही अर्थी के बंधने का इंजाम करती जब भी कोई मरता है तो मनुष्य मरता है मैं भी मनुष्य हूं हर मृत्यु में मेरी मृत्यु का इशारा छिपा है सब दरवाजे खोल दें और कभी भी मरू मरना तो होगा और वह कभी भी कभी भी घट सकता है आज भी घट सकता है एक क्षण बाद घट सकता है अभी हूं और दूसरी सांस ना है सब दरवाजे खोल देते तो हो तो पैर ठिठ जाएंगे हाथ अकड़ जाएंगे फिर क्या नाचेंगे फिर कैसे उत्सव होगा और मैं कहता हूं उन दोनों बातें साथ होंगी साथ ही हो सकती मेरे हिसाब में तो अगर तुमने मौत को द्वार दरवाजों के बंद कर दिया है तो मौत दस्तक मारती रहेगी तुम नाचो मगर मौत की दस्तक सुनाई पड़ती रहेगी मौत चीखती पुकारती रहेगी क्योंकि तो तुम एक झूठ कर रहे हो तुम्हारा नाच झूठ है तुम्हें भी पता है जिन पैरों से तुम नाच रहे हो उन पैरों में मौत समा रही जिस कंठ से तुम गा रहे हो वो कंठ मरने की तैयारी कर रहा है जिस हृदय से तुम स्वास ले रहे हो उसकी श्वास हर क्षण कम होती जा रही है तुम मौत को झुटला के उस का ढोंग कर सकते हो उत्सव वास्तविक नहीं हो सकता वास्तविक तो वही नाचे हैं जिन्होंने जीवन में कोई झूठ खड़ा नहीं किया सत्य के साथ ही सत्य के संग ही असली नृत्य है सत्संग में ही असली नृत्य है झूठ के साथ कैसा नृत्य समझा लिया मन को बुझा लिया किसी तरह नाचने लगे तो किसी तरह का नाचना होगा जबरदस्ती होगी सहज उमंगना होगी सहज प्रवाह ना होगा और तुमने ही तो झूठ लाया है तो तुम अपने ही झूठ को भूलोगे कैसे वो तो याद रहेगा ही मरना तो है ही मरना तो होगा ही और जिस चीज को हम दबाते हैं वो और उभर उभर के सामने आती जिसे हम छिपाते हैं वो हमारे रास्ते में पड़ने लगती इस जगत में कोई भी झूठ स्थिर नहीं बनाया जा सकता कोई भी झूठ सत्य का धोखा नहीं दे सकता थोड़ी बहुत देर तुम अपने को धोखा दे लो कितनी देर धोखा दोगे अपने को ही कैसे धोखा दोगे तुम जानते हो कि धोखा दे रहे हो हर बार मरते आदमी को देख कर तुम्हें समझ में आता है कि अपनी भी घड़ी आती क्यों छोटा होता जाता उसी में तो हम खड़े एक आदमी और मर गया आगे से सरक गया क्यों थोड़ा और आगे बढ़ गए हमारी मौत और थोड़ी करीब आ गई कैसे झुटलाओगे दांत गिरने लगे बाल सफेद होने लगे अब पहले जैसे दौड़ नहीं सकते अब सीढ़ियां चढ़ते हो तो हाँ चढ़ने लगी कैसे झुटलाओगे मौत हर जगह से खबर दे रही दस्तक मार रही अब पुराने दिन जैसी बात ना रही जरा कुछ खा लेते हो तो अड़चन हो जाती जरा ज्यादा खा लेते हो तो अड़चन हो जाती जरा ज्यादा हंस लेते हो तो थक जाती हो, रोने की तो बात छोड़ो हंसी में भी थकान आने लगी मौत करीब आ रही मौत सब तरफ से खबर भेज रही सावधान कैसे नाचोगे कितनी देर नाचोगे नाचने से ही मौत उभरने लगेगी नाच में ही मौत खड़ी हो जाएगी नहीं झूठे के साथ असत्य के साथ कोई नृत्य नहीं मैं तुमसे कहता हूं मृत्यु का तो बोध चाहिए क्योंकि जैसा मैंने अभी अभी कहा मृत्यु का सत्य जीवन है अगर तुम्हें मृत्यु का ठीक ठीक बोध हो जाए तो मृत्यु को पहचान लो मृत्यु का साक्षात्कार हो जाए जो कि हो सकता है ध्यान के सारे प्रयोग मृत्यु के प्रयोग इसलिए तो मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें मृत्यु सिखाता हूं एक बार तुम मृत्यु को ठीक से सीख लो मृत्यु की भाषा समझने लगो तुम अपने को मरता हुआ एक बार देख लो रमन महर्षि के जीवन में ऐसी घटना घटी वही घटना क्रांति की घटना हो गई उससे ही उनके भीतर महर्षि का जन्म हुआ 18, 17, 18 साल के थे घर छोड़ के भाग गए थे सत्य की खोज में कई दिन के भूखे थे प्यासे थे एक मंदिर में जाके ठहरे थे पैरों में फफोले पड़ गए थे चलते चलते कई दिन की भूख कई दिन की प्यास थकान उस मंदिर में बड़े पड़े, पड़े रात ऐसा लगा कि मौत आ रही लेट गए आ रही तो आ रही सत्य का खोजी क्या करे जो आ रहा उसे देखे जो आ रहा उसे पहचाने जो आ रहा उसमें आंखें गड़ाए उसका दर्शन करे लेट गए न भागे न चिल्लाए न चीखा न पुकारा मरने लगे जो मौत आ रही तो आ रही जो परमात्मा भेज रहा है वही उसका प्रसाद है वो उसकी भेंट जैसा जीवन उसने दिया वैसी मौत दे रहा है अंगीकार कर लिया इसको बुद्ध ने तथाता था भाव कहा जो हो उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना उसमें नानुच ना करना ऐसा हो वैसा हो ऐसी अपनी आकांक्षा ना डालना जैसा हो वैसा का वैसा कबीर ने कहा जस का तस जैसा का तैसा वैसा ही स्वीकार कर लेना क्योंकि जब तक तुम अस्वीकार करते हो तब तक तुम जीवन से लड़ रहे हो तब तक तुम परमात्मा से संघर्ष कर रहे हो तब तक किसी न किसी भा, भांति तुम अपनी आकांक्षा आरोपित करना चाहते हो तब तक तुम सत्य के खोजी नहीं हो तब तक तुम्हारा अहंकार प्रगाढ़ है। जो है जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेने में अहंकार समाप्त हो जाता अहंकार के खड़े होने की जगह नहीं रह जाती संघर्ष गया अहंकार गया रमन लेट गए रांची हो गए मौत आती तो मौत आती अपने बस क्या है जी विधि राखे राम ती विधि रही है अब मौत आ गई तो मौत आ गई अब इसी विधि राम ले जाना चाहते हैं तो ठीक है उनकी मर्जी वो चलने को तैयार हो गए इसको लाउसू ने कहा है नदी की धार में बहना नदी की धार के खिलाफ लड़ना नहीं अहंकार धारे के खिलाफ लड़ता है अहंकार कहता ऊपर की तरफ जाऊंगा गंगोत्री की तरफ यात्रा करता है अहंकार गंगा जारी, गंगा सागर, अहंकार जाता गंगोत्री की तरफ इसलिए संघर्ष हो जाता है इसलिए गंगा से टक्कर हो जाती ये जो विराट गंगा है अस्तित्व की इसके साथ धारे के साथ बहने का नाम ही समर्पण बहने लगे धारे के साथ देखने लगे क्या हो रहा पैर सुस्त हो गए शून्य हो गए मर गए हाथ सुस्त हो गए शून्य हो गए मर गए और रमन जागे हुए भीतर देख रहे हैं और तो कुछ करने को नहीं एक दिया जल रहा है ध्यान का देख रहे हैं कि यह हो रहा है ये हो रहा है ये हो रहा सारा शरीर सौवत हो गया देख रहे एक क्षण को तो ऐसा लगा कि सांस भी गई देख रहे और उसी क्षण क्रांति घटी शरीर मृत हो गया मन के विचार धीरे धीरे शांत हो गए क्योंकि सब विचार संघर्ष के विचार जब तक तुम ऊपर की तरफ तैरना चाह रहे हो तब तक विचार जितना ऊपर की तरफ तैरना चाहोगे उतने ही विचार चिंतापूर्ण हो जाते जब बहने ही लगे धार के साथ कैसा विचार कैसी चिंता चिंता भी छूट गई शरीर मृत की तरह पड़ा रह गया श्वास रुक गई ठहर गई शांत हो गई एक क्षण जैसे मृत्यु घट गई और उसी क्षण जीवन भी घट गया क्योंकि मृत्यु का सत्य जीवन जैसे सब जीवन मृत्यु में ले जाता है वैसे सब मृत्यु और बड़े जीवन में ले जाती बस तुम जागे हो तो काम हो जाए रमन जागे थे देखते रहे चकित हो गए शरीर तो मर गया मैं नहीं मरा मन तो मर गया मैं नहीं मरा सब तो मर गया मैं तो हूं चैतन्य तो है चेतन तो और भी प्रगाढ़ रूप से है जैसा कभी न था ऊपर ऊपर का जाला कट गया है ऊपर ऊपर की व्यर्थ की धूल हट गई भीतर की मणि और भी चमकने लगी और भी में हो गई मिट्टी मरती है मृणमय मरता है जिनमे की कैसी मौत देह जाती और आती तुम न आते न जाते ऐस धम्मो सनन्तनो तुम तो शाश्वत तुम परमात्मा स्वरूप हो उस घड़ी रमन को दिखाई पड़ा कि वो मुंशी ठीक कहते हैं अहम ब्रह्मास तब तक सुनी थी बात पढ़ी भी थी पर अनुभव में ना आई थी उस दिन अनुभव में आ उस दिन साक्षात्कार हुआ उठ के बैठ गए उस दिन क्रांति घट गई फिर और कुछ नहीं किया बात हो गई मुलाकात हो गई मिलन हो गया अमृत का अनुभव हो, हो गया फिर जब वर्षों बाद कई वर्षों बाद दोबारा मौत आई रमन को कैंसर हुआ और मित्र बहुत चिंतित होने लगे भक्त बहुत चिंतित होने लगे तो रमन बार बार आंख खोलते वो कहते तुम नाहक परेशान हो रहे हो जिसके लिए तुम परेशान हो रहे हो वो तो कई साल पहले मर चुका और जिसके लिए तुम सोचते हो आदर करते हो श्रद्धा करते हो उसकी कोई मृत्यु नहीं तुम नाहक परेशान हो रहे जो मर सकता था मर चुका बहुत दिन पहले उसके मरने पर ही तो मेरा जन्म हुआ और अब जो मैं हूं इसकी कोई मृत्यु नहीं रामकृष्ण मरते थे शारदा उनकी पत्नी रोने लगी तो रामकृष्ण ने आंखें खोलियों कहा कि चुप किस लिए रोती मैं ना कहीं गया ना कहीं आया मैं जाऊंग वहीं रहूंगा तो शारदा ने पूछा तुम्हारी देह के चले जाने के बाद मेरी चूड़ियों का क्या करना ठीक बात पूछी विधवा हो जाएगी तो चूड़ियां तो फोड़नी पड़ेंगी रामकृष्ण ने कहा कि मैं मरूंगे नहीं तो तू चूड़ियां फोड़ेगी कैसे तू सदवा है और सदवा रहेगी सिर्फ भारत में एक ही विधवा हुई जिसने चूड़ियां नहीं फोड़ी फिर शारदा ने फोड़ने का कोई कारण नहीं न रहा रामकृष्ण सबके लिए मर गए शारदा के लिए नहीं मरे शारदा का, का भाव ऐसा था रामकृष्ण के प्रति कि रामकृष्ण की प्रति भी उस भाव में उसकी भी प्रतिति हो गई उसे भी दिख गया कि बात तो सच है देह जाती देह से तो लेना देना भी क्या था देह के भीतर जो, जो विरा, मैं विराजमान था वह तो रहेगा वह कैसे जाएगा मृत्यु का सत्य जीवन है ध्यान में किसी दिन मृत्यु घट जाती है जिस दिन ध्यान में मृत्यु घट जाती है उस दिन ध्यान का नाम समाधि है इसलिए समाधि शब्द हम दोनों के लिए उपयोग करते हैं जब कोई मर जाता है तो कहते हैं समाधि ले ली संत की कब्र को हम समाधि कहते हैं और ध्यान की परम अवस्था को भी समाधि कहते हैं क्यों क्योंकि दोनों में मृत्यु घटती है ध्यान की परम अवस्था में तुम्हें दिखाई पड़ जाता है मरण धर्मा क्या है और अमरण धर्मा क्या है मृत और अमृत अलग अलग हो जाते दूध और पानी अलग अलग हो जाते इस दूध और पानी को अलग अलग करने वालों को हमने परमहंस कहा है क्योंकि परमहंस का अर्थ होता है वह जो दूध और पानी अलग अलग कर ले हंस के साथ कवियों ने यह भाव जोड़ दिया कि हंस की यह क्षमता होती है कि दूध पानी मिलाकर रख दो तो दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा ऐसे ही मिले हैं देह और चैतन्य मिट्टी और आकाश का ऐसा ही मिलन हुआ है तुम बने हो मिट्टी और आकाश के मेल से जिस दिन तुम्हारे भीतर परमहंस भाव पैदा होगा ध्यान की उत्कृष्टता होगी ध्यान की प्रखर धार काट देगी दोनों को अलग अलग मिट्टी इस तरफ पड़ी रह जाएगी अमृत उस तरफ हो जाएगा उस दिन तुम जानोगे कि मृत्यु का सत्य जीवन है मृत्यु को जानकर ही असली उत्सव शुरू होगा फिर फिर तुम नाचो फिर नाचने के अतिरिक्त बचा ही क्या फिर और करोगे क्या मरना तो है नहीं और जब मृत्यु ही ना रही तो फिर कैसा दुख कैसा विषाद कैसी चिंता फिर नृत्य में एक अभिनव गुण आ जाता है फिर नृत्य तुम्हारा नहीं होता परमात्मा का हो जाता है फिर तुम नहीं नाचते परमात्मा तुम्हारे भीतर नाचता है इसलिए मैं कहता हूं मृत्यु बोध में और उत्सव में विरोध नहीं है मृत्यु बोध के बाद ही महोत्सव शुरू होता है प्रश्न आप कहते हैं कि सन्यासी को भागना नहीं जागना है पर संसार में रहते हैं जागना हो कैसे सकता है और कहां जागोगे संसार ही है यही सोए हो यहीं जागना होगा इस बात को समझ लो जहां सोओगे वहीं जागोगे ना सोए तो पुणे में और जागो दिल्ली में ऐसा थोड़ी होने वाला है सोए पूना में तो पूना में ही जागोगे जहां सोए वहीं जागोगे इसे तुम जीवन के गणित की एक बहुत महमूल बहुमूल्य कड़ी मानो ये एक परम मूल्यवान सिद्धांत है जहां सोए हो वहीं जागोगे हां सोए सोए सपने तुम कहीं के भी देखते रहो मगर जागना तो वही होगा जहां सोए हो। पूना में सोए रात तुम सोचो संसार भर की सपने देखो कलकत्ते में होने के कि मद्रास में कि दिल्ली में जहां तुम्हारा मन हो कि चांददारों पर कोई रुकावट नहीं न कोई टिकट लगती न कोई समय लगता न कहीं आने जाने में कोई बाधा खड़ी होती तुम जो चाहो सोचो सपने में तुम कहीं भी हो सकते हो लेकिन जब सुबह जागोगे तो पुना में होोगे जहां सोए थे वही जागना होगा संसार में सोए तो संसार में ही जागना होगा इसलिए मैं कहता हूं भागो मत फिर भाग के जाओगे कहां? कहा सब तरफ संसार है इस छोटी सी बात को समझो तुम अपने घर से छोड़ के भाग गए तो क्या होगा किसी आश्रम में बैठ जाओगे तो आश्रम संसार का उतना ही हिस्सा है जितना तुम्हारा घर हिस्सा था दुकान छोड़ दी बाजार छोड़ दिया मंदिर में बैठ जाओगे मंदिर वही लोग बनाते हैं जो दुकानें चला रहे मंदिर बाजार से बनता है बाजार तो बिना मंदिर के हो सकता है मंदिर बिना बाजार के नहीं हो सकता इसे ख्याल में ले लेना मंदिर बाजार पर निर्भर है बाजार मंदिर पर निर्भर नहीं है मंदिर रहे ना रहे बाजार हो सकता आखिर रूस में बाजार है मंदिर चला गया चीन में बाजार है मंदिर चला गया लेकिन तुमने कहीं ऐसा देखा कि मंदिर हो और बाजार ना हो मंदिर ना मंदिर बचे और बाजार ना हो तो मंदिर खंडर हो जाता मंदिर के प्राण तो बाजार में मंदिर में जो दिया जलता है उसकी रोशनी बाजार से आती मंदिर में जो पुजारी प्रार्थना करता है उसके प्राण भी बाजार से आते मंदिर सब तरफ से बाजार से जोड़ा है भागोगे कहा जाओगे कहां इस पृथ्वी पर कहीं भी जाओ संसार है चांदारों पे भी चले जाओ तो भी संसार है संसार ही है जो है उसका नाम संसार है इसलिए भागना तो हो भी नहीं सकता फिर कठिनाइया भीतर हैं बाहर तो नहीं हैं। बाहर होती हैं तो बड़ा आसान था भाग गए अभी कृष्ण मोहम्मद यहां बैठे उन नौकरी छोड़ छाड़ के भागते थे मैंने कहां जाते हो कहते थे पंचगनी जा रहा हूं पंचगनी में क्या करोगे पंचगनी भी संसार है कृष्ण तो मोहम्मद को बात समझ में आ गई तो पंचगनी भी जाके क्या होगा पूना में क्या खराबी है ये बात समझने के लिए समझने योग्य है फिर अर्चने बाहर हैं, भीतर है भीतर तो नहीं है तब तो बात आसान हो जाती कठिनाई बाहर होती तो बड़ी आसान हो जाती अर्चन पत्नी में होती तो बड़ी आसान हो जाती बात पत्नी छोड़कर भाग गए झंझट खत्म हो गई अर्चन तो भीतर भीतर स्त्री में रस तो तुम यहां से भाग जाओगे पत्नी छोड़ दोगे कोई और स्त्री में रस पैदा हो जाए और सच तो यह है पत्नी में तो अपने आप धीरे धीरे रस कम हो जाता है इसलिए पत्नी के पास स्त्री से मुक्त हो जाना जितना आसान है उतनी नई स्त्री के पास होकर मुक्त होना उतना आसान नहीं होगा क्योंकि नई स्त्री में तो फिर से रस जगता है फिर जवान हुए फिर वासनाएं उम्दी फिर पुराने सपने ताजे हुए पत्नी के साथ तो धीरे धीरे सब सपने खो गए धीरे धीरे सब सपने मर गए धीरे दीर धीरे सब आशाएं समाप्त हो गई पत्नी के पास जितनी आसानी से वैराग्य पैदा होता है और कहीं नहीं होता इसे तुम पकड़ के रख लो गांठ बांध लो पत्नी न हो तो संसार में विरागी ना हो वैराग्य साधु संतों से पैदा नहीं होता पत्नी करवा देती पत्नी के तुम कृपा मानो उसके चरण छुओ वही तुम्हें परमात्मा मार्म पर लगाती उसी के कारण तुम मंदिर की तरफ जाने लगते हो साधु संतों का सत्संग करने लगते हो पत्नी तुम्हें ऐसा गबरा देती इसको छोड़ के कहा जा रहे हो इसको छोड़ के तुम गए कि तुम फिर वही मूर्ता में पड़ जाओगे बच्चे छोड़ दोगे राग कहां जाएगा राग कहीं और बन जाएगा रात किसी और से बन जाएगा राग जाना चाहिए राग के विषय जाने से कुछ भी नहीं होता राग की वासना जानी चाहिए और वासना भीतर तुम जहां जाओगे वासना साथ चली जाएगी वासना तुम हो वासना, तुम हो। वासना तुम्हारे अहंकार का हिस्सा है तुम्हारे मन का हिस्सा है वासना के कारण संसार है संसार के कारण वासना नहीं तो कारण को समझो और कारण को काटो इसलिए मैं कहता हूं भागो मत जागो जागने से कटता है भागने से नहीं और भगोड़ा कायर है और कायर कहीं परमात्मा तक पहुंचे ही परमात्मा तक सिर्फ दुस्साहसी पहुंचते ख्याल रखना साहसी भी नहीं कहता दुस्साहसी जुआरी पहुंचते जो सब दांव पर लगाने की हिम्मत रखते हैं भगोड़े कायर ये तो कभी नहीं पहुंचते डरे डराए लोग कपते पैर ये परमात्मा तक तो नहीं पहुंचते ये यात्रा लंबी है इस यात्रा में ऐसे डरते लोगों का काम नहीं वहां हिम्मत व लोग चाहिए तो संसार से भागो मत हारे हुए संसार से भागो मत संसार में जागो फिर मैं तुमसे कहता हूं यहां जितनी सुविधा जागने की है और कहीं नहीं संसार का प्रयोजन यही है कि यहां इतनी कठिनाइयां हैं, इतनी अड़चने है कि तुम्हें जागना ही पड़ेगा चमत्कार तो यही है कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद तुम मजे से सो रहे और गुर्रा रहे तुम्हारी नींद में दखल ही नहीं पड़ता यहां बैंड बाजे बज रहे हैं और शिवजी की बरात चारों तरफ नाच रही और तुम अपने सो रहे मजे से सो रहे तुम यहां नहीं जाग रहे तुम हिमालय पर जाओगे हिमालय पर बड़ा सन्नाट है वहां तो तुम खूब गहरी नींद में सो जाओ वहां जगाएगा कौन जगाने के लिए चुनौती चाहिए जगाने के लिए विपरीतता चाहिए जगाने के लिए चोट चाहिए जगाने के लिए कोलाहल उपद्रव चाहिए वहां कोई उपद्रव नहीं तो तुम तंदरा को या निद्रा को अगर ध्यान समझ लो तो बात दूसरी बैठ गए गुफा में सुस्त काहल की तरह नींद आने लगी बैठे बैठे करोगे भी क्या इस कारण तुम्हारे तथाकथित कथित भगोड़े साधु संन्यासियों में जीवन की प्रतिभा नहीं दिखाई पड़ती चेहरे पर आंखों में जोटी नहीं दिखाई पड़ती एक सुस्ती एक आलस एक तंद्रा मूर्णता के लक्षण तुम्हें मिलेंगे बोध के लक्षण नहीं मिलेंगे तुम्हें कठिनाई से ऐसा मिलेगा साधु जिसमें कि बोध हो जड़ता मिलेगी क्योंकि भगोड़े में बोध हो कैसे सकता है बोध ही हो सकता होता तो भागता क्यों ये संसार परमात्मा ने तुम्हें दिया यह कसोटी है ये परीक्षा है इससे गुजरोगे तो निखरोगे ये आग है जिसमें से गुजर गए तो स्वर्ण बन जाओगे शुद्ध कुंदन बन जाओगे तुम्हारा कूड़ा करकट जल जाएगा पत्नी को पति को बच्चों को दुकान को बाजार को अग्नि समझो कसौटी समझो इससे भागना नहीं हाँ सोना भी बाग के बच सकता है अग्नि से लेकिन तब कूड़ा करकट भरा रह जाएगा अग्नि से गुजरने में पीड़ा है यह मुझे मालूम लेकिन पीड़ा में ही निखार है पीड़ा ही धोती है पोचती है मांझती है पीड़ा के बिना कोई कभी विकसित हुआ है पीड़ा ही विकास का द्वार बनती है सब पीड़ा हट जाए तुम तत्क्षण मुर्दा हो जाओगे पीड़ा का उपयोग करो पीड़ा को उपकरण बनाओ इसलिए मैं कहता हूँ संसार से भागो मत आप कहते हैं सन्यासी को भागना नहीं जागना है ये संसार में रहते कैसे हो सकता है यही हो सकता और कहीं तो हो ही नहीं सकता इस छोटी सी बड़ी प्राचीन कथा को सुनो सम्राट पुष्प ने अश्वमेध यज्ञ किया यज्ञ की पूर्णाहूति हो चुकी थी रात को अतिथियों के सत्कार में निर्दोष था जब यज्ञ के ब्रह्मा महर्षि पतंजलि उसमें उपस्थित हुए तो उनके शिष्य चैत्र के मन में गुरु के व्यवहार के औचित्य के विषय में शंकासूल चुप गया पतंजलि योग सूत्रों के निर्माता जिन्होंने योग की परिभाषा ही की चित्तवृत्ति निरोध चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए तो आदमी योग को उपलब्ध होता है स्वभाव उनका एक से क्षेत्र बड़ी शंका में पड़ गया कि गुरुदेव कहां जा रहे सम्राट ने उत्सव किया है रात उसमें नाचने वाली चित्त वृत्ति निरोध योग और ये पतंजलि अब तक समझाते रहे कि चित्तवृत्ति का निरोधी योग ये भी वहा जा रहे तो उसे बहुत शंका सूल चुप गया उस दिन से उसका मन महाभाष्य और योग सूत्रों के अध्ययन में ना लगता था जब शंका हो जाए तो फिर कैसे लगे श्रद्धा में ही मन लगता है शंका में तो दूरी हो गई उस दिन से गुरु से नाता टूट गया रहा अब भी रहा गुरु के पास अब भी उठता था चरण भी छूता था आदर भी देता था मगर भीतर अर्जुन हो गई अंत में एक दिन जब महर्षि चित्र निरोध के साधनों पर बोल रहे थे तो चैत्र ने यह प्रासंगिक प्रश्न किया भगवान क्या नृत्य गीत और रस रंग भी चित्तवृत्ति निरोध में सहायक है पारदर्शी पतंजलि मुस्कुराए और बोले चैत्र वास्तव में तुम्हारा प्रश्न तो यह है कि क्या उस रात मेरा सम्राट के नृत्य उत्सव में सम्मिलित होना संयम वृत्ति के विरुद्ध नहीं था वर्ष बीत गए थे उस बात को हुए थे। लेकिन दिखता रहा होगा पतंजलि को कि इसके मन में बात गई गई है, चुप गई है, है, है। राह देखता प्रतीक्षा करता किसी अवसर पर प्रश्न को खड़ा करेगा अब प्रसंगिक भी नहीं होना चाहिए नहीं तो गुरु सोचेंगे कि मैंने संदेह किया सात वर्ष के बीतने के बाद जब फिर कभी पतंजलि बोलते होंगे चित्त वृत्ति निरोध पर तो उसने कहा कि महाराज क्या नृत्य इत्यादि में सम्मिलित होना भी चित्त वृत्ति के निरोध में सहायक होता है सोचता होगा वर्ष बीत गए अब तो मैरिशी भूल भी गए होंगे उस बात को और इनको तो याद भी कैसे होगा मैंने तो कभी कहा भी नहीं कि किसान का जुबा है और मेरी श्रद्धा तुम पर डगमग आ गई मैंने तुम्हें वहां देखा है वह श्यान वृक्त करती थीं और शराब के प्याले चलते थे और हजदरबार था वहां आप क्या कर रहे थे आधी रात तक वहां आपको बैठने की जरूरत क्या थी ये सब बातें थी कहना तो ऐसे ही चाहता था लेकिन इतनी हिम्मत कभी जुटा न पाया लेकिन पारदर्शी पतंजलि मुस्कुराए और बोले चैत्र वास्तव में तुम्हारा असली प्रश्न तो यह है कि क्या उस रात मेरा सम्राट के नृत्य उत्सव में सम्मिलित होना संयम प्रत्येक के वृद्ध नहीं था संयम के सच्चे अर्थ को तुम समझे नहीं सुनो सौम्य आत्मा का स्वरूप है रस रसो वैसा उस रस को परिशु और अविकृत रखना ही संयम विकृति की आसंका से रस विमुख होना ऐसा ही है जैसे कोई गृहिणी भिखारियों के भय से घर में भोजन पकाना ही बंद कर दे। बड़ी अगूठी बात कही भिखारी आते हैं इस भय से घर में भोजन ही न बनाओ न रहेगा बांस न बचेगी बांस मगर ये तो भिखारियों के पीछे खुद भी मरे भोजन ना पका तो खुद भी मरे तो पतंजलि ने कहा रस तो जीवन का स्वभाव है रसो वैसा ये तो परमात्मा का स्वभाव है रस उत्सव तो परमात्मा का होने का ढंग है ये तो आत्मा की आंतरिक दशा है रस इस रस से विमुख होकर इस रस को दबाकर इस रस को विकृत करके कोई व्यक्ति मुक्त नहीं होता और फिर इस डर से कहीं रस पैदा ना हो जाए तुम तो उन स्थानों से भागते रहो जहां जहां रस पैदा हो सकता है तो इससे भी कुछ मुक्ति नहीं होती संयम का ठीक ठीक अर्थ तो होता है इस रस को परिशुद्ध करना इस रस को अविकृत रखना रस को विकृत करने की परिस्थितियों में ही तो सिद्ध होगा कि रस विकृत रहता है होता है नहीं होता अविकृत रहता है नहीं रहता जहां विकार खड़ा हो वहां तुम्हारा रस वहाँ भीतर नाचता रहे विकार और रस में मिश्रण न हो वही तो कसौटी विकृति की आशंका से रस विमुख होना ऐसा ही होगा जैसे कोई गृहणी भिखारियों के बहसे घर में भोजन पकाना बंद कर दे अथवा कृषक को भेड़ बकरियों के भय से खेती करना ही छोड़ बैठे यह संयम नहीं पलायन यह आत्मघात का दूसरा रूप है आत्मा को रस वर्जित बनाने का प्रत्न ऐसा ही भ्रमपूर्ण है जैसे जल को तरलता से अथवा अग्नि को ऊष्मा से मुक्त करने की चेष्टा इस भ्रम फसो ये बड़ी अपूर्व घटना है और पतंजलि के मुंह से तो और भी अपूर्व है कृष्ण ने कही होती तो ठीक था समझ में आ जाती बात लेकिन पतंजलि ये कहते जिन्होंने पतंजलि का योग सूत्र ही पढ़ा है वो तो चौंकेंगे क्योंकि पतंजलि के योग सूत्र से तो ऐसी भ्रांति पैदा होती लगती है कि पतंजलि दमन के ही पक्ष में कोई ज्ञानी दमन के पक्ष में कभी नहीं रहा अगर तुम्हें लगता हो रहा तो तुम्हारी समझ में कहीं भूल हो गई है ज्ञानी मुक्ति के पक्ष में है दमन के पक्ष में नहीं फिर प्रश्न हो कि पतंजलि मुक्त होना है दमित नहीं जो दमित हो गया वह तो बड़े कारागृह में पड़ गया तुम दबा लो अपनी वासना को बैठी रहेगी भीतर सुलगती रहेगी उमकती रहेगी धीरे धीरे भीतर उपद्रव खड़ा करती रहेगी एक न एक दिन विस्फोट होगा जब विस्फोट होगा तो तुम विक्षिप्त हो जाओगे। विमुक्त होना तो दूर विक्षिप्तता हाथ लगेगी ज्ञानियों ने यही कहा है। भागो मत जो भीतर है उसके प्रति जागो उसके प्रति ध्यान को उठाओ साक्षी बनो देखो कि मेरे भीतर काम है कि क्रोध है कि लोभ है और इस देखने में संसार बड़ा सही होगी मैंने सुना है एक आदमी हिमालय चला गया क्रोध था बहुत क्रोध के कारण रोज रोज झंझटें होती थी अंततः उसने सोचा कि संसार में बड़ी झंझट होती ये तो नहीं सोचा कि क्रोध में झंझट है सोचा संसार में बड़ी झंझट है झगड़ा झांसा खड़ा हो जाता छोड़ छाड़ के जंगल चला गया पहाड़ पर बैठ गया 30 साल पहाड़ पर था स्वभाव था किसी ने अपमान किया न किसी से झगड़ा हुआ न बस स्टैंड पर खड़ा हुआ टिकट लेने न सिनेमा घर के सामने भीड़ में धक्का मुक्की हुई कोई सवाल ही नहीं था शांत हो गया तीस साल की लंबी साधना के बाद उसे लगा कि अब तो क्रोध बचा ही नहीं बात खत्म हो गई तभी संयोग की बात कुंभ का मेला भरा और किसी यात्री ने कहा कि महाराज आप तीस साल से यही गुफा में बैठे अब चलिए भी अब जनता को थोड़ा उपदेश भी दीजिए आपको ज्ञान उपलब्ध हो गया धीरे धीरे लोग भी आने लगे थे खबर कि कोई महात्मा तीस साल से गुफा में रहते उसको भी लगा कि अब तो कोई कारण भी नहीं डर अब तो तीस साल में विजय भी पाली लौटा कुंभ के मेला आया अब कुंभ का मेला तो कुंभ का मेला पागलों की ऐसी भीड़ और कहीं तो मिलेगी नहीं कुंभ के मेले में तो किसी ने फिक्र नहीं की भीड़ में गुस्सा किसी आदमी ने पैर पर पैर रख दिया धक्का मुक्की हो गई याद ही नहीं रहा तीस साल कैसे सपने की तरह हो गए पकड़ ली उस आदमी की गजन लगा दिए दो चार भूसे वो जो आए थे, शिष्य उनका महाराज आप ये क्या कर रहे हैं पुलिस पकड़ लेगी तब उसे होश आया तो वो बड़ा हैरान हुआ हाथी हाँ तो तीस साल बेकार गए मगर तीस साल एक बीवार ऐसा ना हुआ साल कोई छोटा समय नहीं आधा जीवन और आज अचानक हो गया तब उसे बात की समझ में आ गई पहाड़ पर बैठने से परिस्थिति ही न रही चु, चुनौती न रही न किसी ने पैर पर पैर रखा न किसी ने गाली दी न किसी ने अपमान किया तो क्रोध पैदा ना हुआ लेकिन इसका यह अर्थ थोड़ी कि क्रोध ना रहा अग्नि और घी दूर दूर रहे तो ना अग्नि का पता चला ना घी का पता चला अब अग्नि और घी पास पास आ गए तो लपक पैदा हुई, भबक पैदा हुई, एक क्षण हो गई वो जो भीतर प्रकट हो गया उसने उस आदमी के कहते हैं पैर पड़े जिसको उसने दो घूसे लगा दिए थे और कहा कि आप मेरे गुरु हैं जो तीस साल में हिमालय मुझे ना बता सका वो आपने एक क्षण में बता दी अब मैं जाता हूं बाजार की तरफ अब बाजार में ही रहूंगा तीस साल व्यर्थ गए मैं तुमसे भागने को नहीं कहता मैं तुमसे कहता हूं ये संसार की सारी विपरीत परिस्थितियों का उपयोग कर लो निश्चित ही यहां लोग हैं जो क्रोध दिलवा देते हैं लेकिन इसका मतलब साफ है इतना ही कि तुम्हारे भीतर अभी क्रोध है इसलिए क्रोध दिलवा देते यहां लोग हैं जो तुम्हें लोभ में पढ़वा देते इसलिए कि तुम्हारे भीतर लोभ है यहां लोग हैं कि जिन्हें देखकर तुम्हारे भीतर में काम वासना चाहती लेकिन काम वासना भीतर है उनका कोई कसूर नहीं ऐसा ही समझो कि जैसे कोई आदमी किसी कुएं में बाल्टी डालता है फिर पानी से भर के बाल्टी निकल आती कुआ अगर पानी से रिक्त हो तो लाख बाल्टी डालो पानी भर के नहीं आएगा कुआ पानी से भरा होना चाहिए तो ही बाल्टी में भरेगा बाल्टी पानी पैदा नहीं कर सकती बाल्टी कुएं में पानी भरा हो तो बाहर ला सकती जब कोई तुम्हें गाली देता है तो क्रोध थोड़ी पैदा करता है उसकी गाली तो बाल्टी का काम करती तुम्हारे भीतर भरे क्रोध को बाहर ले आती जब एक सुंदर स्त्री तुम्हारे पास से निकलती तो तुम्हारे भीतर काम थोड़ी पैदा करती उसकी मौजूदगी तो बाल्टी बन जाती तुम्हारे भीतर भरा हुआ काम भर के बाहर आ जाता अब स्त्री से भाग जाओ तो पानी तो भीतर भरा ही रहेगा बाल्टियों से भाग गए संसार छोड़ दो तो क्रोध की परिस्थिति ना आएगी लोभ की परिस्थिति ना आएगी लेकिन तुम बदले थोड़ी बदलाहट इतनी सस्ती होती तो सभी पलायनवादी सभी ऐस महात्मा हो गए होते और तुम्हारे सौ महात्माओं में निन्यानबे पलायनवादी उनसे जरा सावधान रहना वो खुद भी भाग गए वो तुमको भी भागने का ही उपदेश देंगे मैं भागने के जरा पक्ष में नहीं क्योंकि मुझे दिखाई पड़ता है इस संसार में रहकर ही विकास होता है इस संसार में पड़ती रोज की चोट ही तुम्हें जगा दे तो जग जाओ और कोई उपाय नहीं निश्चित ही कष्टपूर्ण है ये बात लेकिन बस यही एक उपाय है और कोई उपाय ही नहीं यही एक मार्ग है और कोई शॉर्टकट नहीं कठिन है दुस्तर है पीड़ा होती है बहुत बार बहुत कठिनाइयां खड़ी होती है मगर वे सभी कठिनाइयां अगर समझो, हो सहयोगी हो जाती वे सभी कठिनाइयां सीढ़ियां बन जाती चौथा प्रश्न अहंकार क्या है हीनता को छुपाने का उपाय है अहंकार हीनता की भीतर गांठ कि मैं कुछ भी नहीं तो मैं कुछ होकर दिखा दू इसकी चेष्टा है अहंकार साधारणता प्रत्येक को यह हीनता की ग्रंथी है क्यों क्योंकि बचपन से प्रत्येक को कहा गया है कि कुछ होकर दिखा दो कुछ करके दिखा दो कुछ नाम छोड़ जाओ इतिहास में कुछ काम छोड़ जाओ प्रत्येक को यह कहा गया कि तुम जैसे हो ऐसे काफी नहीं हो तुम जैसे हो ऐसे शुभ नहीं हो सुंदर नहीं तुम कुछ करो मूर्तियां बनाओ कि चित्र बनाओ कि कविताएं बनाओ कि राजनीति में दौड़ो कि दिल्ली पहुंच जाओ कि धन कमाओ कुछ करके दिखाओ तुम्हारे होने में कोई मूल्य नहीं तुम्हारा होना निर्मूल्य है तुम्हारे कृत्य में कुछ मूल्य होगा तो कुछ करके दिखाओगे तो ही लगेगा कि तुम हो नहीं तो तुम लगेगा कि तुम कुछ भी नहीं खाली खाली स्कूल जाओ वहां भी वही महत्वाकांक्षा तो का पाठ है सब तरफ महत्वाकांक्षा तो सिखाई जा रही दौड़ो तेजी से दौड़ो क्योंकि दूसरे दौड़ रहे पीछे मत रह जाना दौड़ भारी है संघर्ष गहरा है गला घोट प्रतियोगिता है चाहे गला ही काटना पड़े दूसरे का तो काट देना मगर कुछ करके बता देना इस दौड़ में सारा उपद्रव खड़ा हो रहा है अहंकार है महत्वाकांक्षा तो अहंकार है मैं कुछ नहीं हूं इसकी पीड़ा को बुलाने का उपाय है मनस्वित कहते हैं कि जिस दिन व्यक्ति ये समझ लेता है कि मैं अगर कुछ नहीं हूं तो ठीक बिल्कुल ठीक मैं कुछ नहीं हूं मैं शून्य हूं तो शून्य हूं और अपने शून्य से राजी हो जाता है उसी दिन अहंकार समाप्त हो जाता है इसलिए बुद्ध ने तो बहुत जोर दिया कि तुम्हारे भीतर शून्य है उस शून्य से राजी हो जाओ तुम अपने को शून्य मात्र ही जानो बुद्ध ने जितनी बड़ी वैज्ञानिक व्यवस्था दी है मनुष्य के अहंकार को गिराने की किसी और दूसरे ने नहीं दी और बुद्ध ने जिस व्यवस्था से ये बात कही है उतनी तरकयुक्त व्यवस्था से भी किसी ने नहीं कही है बुद्ध का प्रस्तावन बहुत बहुमूल्य है अनेकों ने कहा अहंकार छोड़ो लेकिन यह बात अगर इस तरह कही जाए कि अहंकार छोड़ो तो कुछ लाभ नहीं क्यूंकि छोड़ोगे कैसे एक नया अहंकार खड़ा हो जाता है अहंकार छोड़ने वाले लोग एक नए अहंकार से भर जाते हैं कि हम विनम्र है कि मुझसे ज्यादा विनम्र और कोई भी नहीं विनम्रता का भी अहंकार होता है साधुता का भी अहंकार होता है निरअहकारिता का भी अहंकार होता है अहंकार बड़ी सूक्ष्म बात है इसलिए बुद्ध ने यह नहीं कहा कि अहंकार छोड़ो बुद्ध ने कहा अहंकार समझो ये तुम्हारे भीतर जो शून्य है उसको झुटलाने की कोशिश अहंकार पैदा होता है तुम भीतर के शून्य को स्वीकार कर लो कहो कि मैं ना कुछ हूं यह असलियत है ये वृक्षों को कोई अहंकार नहीं क्योंकि तो वृक्षों को अपना ना कुछ होना स्वीकार है पहाड़ों को कोई अहंकार नहीं क्योंकि तो उनको अपना ना कुछ होना स्वीकार है पक्षियों को अहंकार नहीं अहंकार मानवीय घटना है मनुष्य को अहंकार अहंकार दूसरे से तुलना है कि मैं दूसरे से आगे कि दूसरे से पीछे जब तुम दूसरे से आगे होते हो तो अहंकार प्रसन्न होता जब तुम दूसरे से पीछे होते हो तो दुखी होता और सदा ही कोई तुमसे आगे है कोई तुमसे पीछे है ये बड़ी झंझट हर आदमी लाइन में खड़ा जिसको तुम सोचते हो आगे खड़ा है उससे भी कोई आगे है यहां हजार तरह की झंझटे नेपोलियन विश्व विजेता लेकिन उसकी ऊंचाई कम थी पांच फीट पांच इंच इससे वो बड़ा पीड़ित था जब भी किसी लंबे आदमी को देख लेता उसे बड़ा दुख हो जाता है कि मैं कुछ नहीं ये आदमी लंबा लेलिन के पैर छोटे थे ऊपर का शरीर थोड़ा बड़ा था उसे हमेशा भय लगा रहता कि कोई मेरे पैर ना देख ले पैर उसके इतने छोटे थे कि सामान्य कुर्सी पर बैठता तो जमीन तक नहीं पहुंचते थे तो वो छिपा के बैठता था भाग्य विधाता हो गया रूस का लेकिन वो अड़चिन बनी रही कोई नंगा भिखारी भी जिसके पैर स्वस्थ थे वो भी उसे बेचैन कर जाए नेपोलियन बेचिन हो जाता था एक नंगे भिखारी को देख के भी अगर वो स्वस्थ तगड़ा हुआ और लंबा हुआ बस वही उसकी अड़चन थी हजारों पत्रों धन हो तो कुछ और नहीं होगा तुम्हारे पास कुछ और हो तो धन नहीं होगा तुम्हारे पास धन हो बुद्धि ना होगी तुम्हारे पास बुद्धि हो धन ना होगा तुम्हारे पास ऐसा तो कोई आदमी अब तक हुआ नहीं जिसके पास सब हो सब हो नहीं सकता यह संभव नहीं और अगर ऐसा कोई आदमी होगा तो बाकी लोग उसको तत्काल मार डालेंगे ये बर्दाश्त बाहर हो जाएगा ऐसे बर्दाश्त के बाहर हो जाते हैं लोग जिसके पास ज्यादा धन है उसके प्रति लोग खिलाफ हो जाते जो पद पर है उसके खिलाफ हो जाते हैं कुछ है उसके खिलाफ हो जाते लोग जिसके पास आनंद है उसके खिलाफ हो जाते हैं किसी के पास कुछ है उसमें उनको अड़चन होने लगती क्योंकि वो आदमी उनके भीतर की कमी का सूचक हो जाता है ये तुम्हारे पास नहीं जो मेरे पास कोई तुम्हारे पीछे खड़ा है कोई तुम्हारे आगे खड़ा है पीछे वाले को देख के तुम खुश हो रहे हो आगे वाले को देख के दुखी हो रहे हो अहंकार दुख भी देता है सुख भी देता है दोनों साथ साथ देता है अहंकार का तुम पूछते भी हो कि क्या है अहंकार इससे कैसे छुटकारा पाएं तब भी तुम इस बात को ठीक से नहीं देखते अक्सर ऐसा होता है जो लोग पूछते हैं अहंकार से कैसा छुटकारा पाएं वो उतने ही हिस्से से छुटकारा पाना चाहते हैं जितने हिस्से में अहंकार दुख देता है जितने हिस्से में सुख देता है उससे नहीं छूटना चाहते मगर जब तक तुम उससे भी न छूटोगे जिसमें सुख देता है तब तक तुम उससे भी न छूट पाओगे जिसमें दुख देता है अहंकार छोड़ने का एक ही अर्थ होता है कि तुमने अपनी तुलना करनी बंद कर दी अहंकार छोड़ने का एक ही अर्थ होता है कि तुमने अपने शून्य भाव को अंगीकार किया और उसी शून्य भाव में तुम अद्वितीय हो गए तुम्हारी कोई तुलना हो भी नहीं सकती तुम जैसा आदमी कभी पृथ्वी पर हुआ ही नहीं और ना फिर कभी होगा तुम्हारे अंगूठे का निशान तुम्हारे ही अंगूठे का निशान सारी दुनिया में इतने लोग हो चुके हैं अरबों खरबों मगर किसी के अंगूठे का निशान तुम्हारे अंगूठे का निशान नहीं और तुम्हारे व्यक्तित्व का ढंग भी तुम्हारा ही तुम तुलना नहीं हो तोले झंझट में पड़े तोलो मत तुलना मत करो कंपैरिजन मत करो तुम जैसे हो उसे स्वीकार कर लो तुम जैसे हो वैसा होना पर्याप्त है, ऐसा तुम्हें प्रभु ने बनाया इसको तुम धन्यभा धन्य मानो इसके लिए धन्यवादी हो और इस शून्य में राजी हो जाओ तुमसे फिर बहुत होगा लेकिन वो अहंकार के कारण नहीं होगा वो तुम्हारी सहज प्रकृति के कारण होगा जैसे नदियां सागर की तरफ बहती है ऐसा तुमसे भी बहुत बहेगा हो सकता है गीत रचा जाए मूर्ति बने होगा ही क्योंकि जहाँ ऊर्जा है वहां कुछ घटना घटती रहेगी लेकिन उस घटना के घटने में न तो चिंता रहेगी ना आपाधापी रहेगी न दूसरों से प्रतियोगिता रहेगी न स्पर्धा रहेगी अभी तो तुम इस अहंकार के नाम पर सिर्फ अपने भीतर के शून्य को ढांकते हो घाव को ढांकते हो जैसे घाव पर कोई फूल रख ले फिर घाव बड़ा होता जाता है तो और बड़े फूल चाहिए और बड़े फूल चाहिए फिर धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि घाव को छिपाने में ही जिंदगी बीत जाती है घाव छिपता नहीं और जिंदगी समाप्त हो जाती और जिससे तुम घाव को छिपा रहे हो वही तुम्हारी फांसी बन जाती किसी को किसी ढंग से अपना अहंकार भरना है किसी को किसी और ढंग से अंततः जीवन उसी अहंकार के भरने की कोशिश में नष्ट हो जाता है तुमने ये पुरानी पौराणिक कथा सुनी होगी एक योगी था वन में एक चूहा उसके पास घूमा करता है। और योगी शांत बैठता मौन बैठता तो चूहा धीरे धीरे हिम्मत भी उसकी बढ़ गई वो उसकी गोदी में भी आके बैठ जाता है। उसके आसपास चक्कर भी लाट लगाता है। उसके पास आके बैठा भी रहता है योगी अपने ध्यान में होता अपने आसन में बैठता चूहा भी उसके पास आके रमने लगा धीरे धीरे योगी को भी चूहे से लगाव हो गए एक दिन चूहा बैठा था उसके पास योगी ध्यान कर रहा था और एक बिल्ली ने हमला किया योगी को चूहे पर बड़ी दया आई और अभी अभी उसे कुछ योग की शक्तियां भी मिलने शुरू हुई थी तो उसने अपने योग बल से कहा मार जा रो उस चूहे से कहा कि तू बिल्ला हो जा योग बल था चूहा तत्व बिल्ला हो गया चूहा बन बिलाव बन गया बिल्ली तो घबरा गई भाग गई योगी बड़ा खुश हुआ चूहा भी बड़ा खुश हुआ लेकिन ये ज्यादा दिन बात ना चली तो एक दिन कुत्ते ने हमला कर दिया बिल्ले पर तो योगी ने उसे चीता बना दिया लेकिन ये बात फिर भी ज्यादा दिन न चली एक चीते पर एक दिन एक सिंह ने हमला कर दिया तो उसने उस गरीब चूहे को अब सिंह बना दिया ने योगी पे हमला कर दिया तब तो योगी बहुत घबराया उसमें तो हद हो गई ये मेरा ही चूहा और ये भूल ही गया तो उसने कहा पुनर् मुस्को भाव फिर से चूहा हो जाए चूहा फिर से चूहा इस कहानी में जितनी आसानी से चूहा सिंह से चूहा हो गया इतनी आसानी से अहंकार का चूहा पुनर्मुस्को भाव कहने से नहीं होता पहले हम उसे बड़ा करते हम फैलाते चले जाते हम दूसरों के मुकाबले में उसको लड़ाते चले जाते बिल्ला बनाया कुत्ते के मुकाबले में चीता बनाया चीते के मुकाबले में सिंह बनाया बनाते चले गए एक दिन घड़ी आती है तो इतना बड़ा हो जाता है तो उसके बोझ में हमें दब जाते हमारी छाती में पत्थर की तरह पड़ जाती फिर हटाना इतना आसान नहीं है जितना इस कहानी में फिर तुम लाभ चिल्लाते रहो करो शांत रहो, रहो। बकवास मत करो तुमने देखा ना तुम्हारा मन अक्सर तुम मन के साथ प्रयोग करके देख सकते हो तुम सोना चाहते हो और मन अपनी बकवास में लगा है। तुम कहते हो भाई चुप हो जाओ कहते तुम चुप रहो तुम्हारा मन तुमसे कहता तुम चुप रहो तुम कहते मुझे सोना है वो कहता फिजुल की बातें ना करो अभी हम अपने काम में लगे तुम्हारा मन और तुमसे ही टे अब इतना आसान नहीं इसको तुमने ही पाला इसको तुमने ही बड़ा किया इसको तुमने ही संभाला इसको तुमने ही ऊर्जा दी ये तुम्हारी ऊर्जा के बल पर आज अकड़ रहा लेकिन धीरे धीरे तुम इससे दबते गए धीरे धीरे तुम छोटे होते गए और यह बड़ा होता गया तुमने जिस शून्य को दबाने के लिए इसे खड़ा किया था वो तुम हो शून्य हमारा स्वभाव है शून्य था हमारा गुणधर्म है उस शून्य को दबाने के लिए अहंकार खड़ा किया अब ये अहंकार खड़ा हो गया अब ये तुम्हें दबा बैठा पहले तुम बड़े खुश हुए कि चलो इसके सहारे दूसरों को हमारा शून्य नहीं दिखाई पड़ता दूसरों के सामने अतर के लेते हैं दुनिया में क्या फैल रही नाम हो रहा फिर ये बहुत अकड़ गया फिर इसने तुम्हें जोर से दबा लिया अब तुम घबराते हो कि इससे कैसे छूटे है ये तो गर्दन दबाया दे रहा है लेकिन अब इतना आसान नहीं एक बार तुमने इसके हाथ में बाघ दे दी तो लेने में समय लगेगा कभी कभी जीवन भर लग जाता कभी कभी अनेक जीवन लग जाती जब जाग जाओ तभी से दो काम शुरू कर दो एक कि अब इसे और शक्ति मत दो दूसरा कि अपने शून्य भाव का धीरे धीरे स्मरण करो इस भाव में रमो कि मैं ना कुछ पहले तो बहुत कष्ट होगा मैं ना कुछ यही तो जिंदगी भर मानना नहीं चाह दुनिया तो यही कह रही थी कि तुम ना कुछ हो लेकिन तुमने इनकार किया दुनिया तो मानना ही चाहती थी कि तुम ना कुछ मगर तुम न माने अब अपने से मानने में बड़ी अड़चन होगी इसी को तो सन्यास का सूत्र समझना है मैं ना कुछ मैं एक शून्य मात्र बांस की पोंगरी अगर मुझसे कुछ होता भी है तो वो परमात्मा का मेरा ख्याल उपकरण मात्र वो जो चाहे करा ले न चाहे न है। चाहे राजा बना दे और चाहे प्यादा बना दे जो उसकी मर्जी मर्जी उसकी खेल उसका मैं तो एक कटतु ली धागे उसके हाथ में जैसा नचाता नाच लेता इसमें मेरी अकड़ क्या ऐसा भाव तुम्हारे भीतर गहरा होता चला जाए तो धीरे धीरे तुम पाओगे नई ऊर्जा न मिली अहंकार को और पुरानी ऊर्जा धीरे धीरे शून्य में लीन होने लगी एक दिन अहंकार गिर जाता जैसे ताश के पत्ते गिर जाते जैसे ताश के पत्तों से बनाया हुआ मकान गिर जाता जरा सा ध्यान का झोंका चाहिए और ये मकान गिर जाता है प्रश्न मैं अनुभव करता हूं कि मेरे पास आपके चरणों पर चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं और यह दीनता असह पूछा है कीर्ति ने अभी जो मैं कह रहा था उसे ख्याल में लो ये दीनता भी अहंकार का ही रूप है तुम तो ये मत सोचना कि दीनता कोई बहुत अच्छी बात है यह अहंकार की ही छाया है चढ़ाने की जरूरत क्या है मेरे चरणों में कुछ चढ़ाने की जरूरत क्या है मेरे पास रहते तुम शून्य होना सीख लो बस पर्याप्त सब चढ़ गया अपना अहंकार ही चढ़ा दो बस बोध हो गया मगर तुम कहते हो कि मैं अनुभव करता हूं कि मेरे पास आपके चरणों पर चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं यह कुछ भी नहीं का बोध ही तो असली बात है किसके पास कुछ किसी के पास कुछ भी नहीं तुम सोचते हो कोई आदमी सौ रुपए का नोट रख गया तो कुछ रख गया है क्या सौ रुपए के नोट में कागज का टुकड़ा है ऐसे पड़ा रह जाएगा मैं भी चला जाऊंगा वो भी चले जाएंगे इसको न मैं ले जा सकता न वो ले जा सकते तो चढ़ा क्या गए और इसमें तुम्हारा क्या था तुम नहीं आए थे तब भी ये नोट यहां था यही कहा था यही से उठा के चढ़ा दिया चढ़ाया क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है ये बात तुम्हें पीड़ा तोड़ दे रही और ये दीनता तुम कहते हो असे क्यों किसको असे हो रही अहंकार का भाव है अहंकार को चढ़ाना चाहता अहंकार चढ़ाने नहीं चाहता वो दूसरों को भी हराना चाहता कच्चा तुमने सौ का नोट चढ़ाया पांच सौ का चढ़ाता कर दिया ठिकाने लगा दिया रास्ते पर तुम्हें भूल गए अपर बड़े चढ़ाने चले थे चढ़ाने में भी दौड़ है चढ़ाने में भी होड़ है चढ़ाने में भी दूसरे को हराना है और जीतना है ये तो अहंकार ही हुआ ये पागलपन छोड़ो मेरे पास तो बैठ के तुम इतना समझ जाओ कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है बात हो गई फिर दूसरी बात भी तुम्हें समझ में आ जाएगी पहले यह समझ में आ जाए कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो फिर दूसरी बात भी समझ में आ जाएगी कि मैं भी कुछ नहीं यह शून्य आकाश जिस दिन भीतर प्रकट होता है उस दिन तुम चढ़ गए उस दिन पहुंच गए समर्पण हो गया इसमें दीन का क्या है ये तो स्थिति है किसके पास क्या है इसको असर क्यों कर रहे हो तुम देखते हो कि दूसरे चढ़ाते कोई धन ले आता कोई बुद्धि ले आता कुछ ये आता कुछ वो ले आता अब कीर्ति सोचता होगा मैं क्या लाऊ से लाऊ मेरे पास कुछ भी नहीं तुम कुछ भी नहीं हो इसी भाव में रम जाओ बस पर्याप्त हो गए तुम उनसे आगे निकल जाओगे जो धन चढ़ा गए तुम उनसे आगे निकल जाओगे जो कुछ चढ़ा गए क्योंकि आगे जाने का अर्थ एक ही होता है कि तुम तो अपने भीतर चले जाओ और आगे जाने का कोई अर्थ नहीं होता इसमें परेशान होने की जरा भी जरूरत नहीं है। हमारा अहंकार बड़ा सूक्ष्म है ये बड़ी बड़ी तरकीब में खोजता बड़ी सूक्ष्म तरकी में खोजता अब ऊपर से तो देखने पर ऐसा ही लगेगा कि तो बड़ी अच्छी बात पूछी किर्ति इसमें कुछ बुराई क्या है इसमें बुराई है इसमें गहरी बुराई की जड़ है ये दीनता तुम्हारे अहंकार को ही अखर रही है इतना ही देखो कि मेरे पास कुछ नहीं अब करूं क्या बात खत्म हो गई किसके पास कुछ फिर चाहने की कोई जरूरत भी कहां है कोई प्रयोजन बेटे लेकिन आमतौर से कुछ भी हो किसी ने किसी दरवाजे से अहंकार फिर प्रवेश हो जाता पीछे के दरवाजे से आ जाता है मैंने सुना है एक सूफी कहानी एक सम्राट विश्व का हो गया तब उसे खबर मिलने लगी कि तो उसके बचपन का एक साथी बड़ा फकीर हो गया दिगंबर फकीर हो गया नग्न रहने लगा है उस फकीर की ख्याति सम्राट तक आने लगी सम्राट ने निमंत्रण भेजा कि आप कभी आए राजधानी आए पुराने मित्र बचपन में हम साथ थे एक साथ एक स्कूल में पढ़े थे एक फट्टी पर बैठे थे बड़ी कृपा होगी आप आए फकीर आया फकीर तो पैदल चलता था नग्न था महीनों लगे जब फकीर ठीक राजधानी के बाहर आया तो कुछ यात्री जो राजधानी के बाहर जा रहे थे उनने फकीर से कहा कि तुम्हें पता वो सम्राट अपनी अकड़ तुम्हें दिखाना चाहता है इसीलिए तुम्हें बुलाया है फकीर ने कहा कैसी अकड़ क्या अकड़ दिखाएगा उन्होंने कहा वो दिखना रहा है आकर पूरी राजधानी सजाई जायी गई रास्तों पर मखमली काली मुछवाए गए सारे नगर में दिए जलाए गए सुगंध सुनों से पाट दिए हैं रास्ते सारा नगर समझी से गुंजायमान हो रहा है वो तुम्हें दिखाना चाहता है कि देख तू क्या है एक नंगा फकीर और देख मैं क्या हूं फकील का तो हम भी दिखा देंगे वो यात्री तो चले गए फिर शाम फकीर पहुंचा और राजा सम्राट द्वार तक लेने आया उसे मुगल अपने पूरे दरबार के साथ आया था उसने जरूर राजधानी खूब सजाई थी उसने तो सोचा भी नहीं था कि यह बात इस अर्थ में ली जाएगी उसने तो यही सोचा था कि फकीर आता बचपन का साथ ही उसका जितना अच्छा स्वागत हो सका शायद कहीं बहुत गहरे में यह वासना भी रही होगी दिखाऊं उसे मगर ये बहुत चेतन नहीं थी इसका साफ साफ होश नहीं था गहरे में जरूर रही होगी हमारी गहराइयों कहानी को पता नहीं होता जब फकीर आया तो फकीर नंगा तो था ही उसके घुटने तक पैर भी कीचड़ से भरे थे सम्राट थोड़ा हैरान होगा क्यूँकी वर्षा तो हुई नहीं वर्षा के लिए तो लोग तड़फ रहे रास्ते सूखे पड़े ब्र सूखे जा रहे किसान घबरा रहे वर्षा होनी चाहिए और हो नहीं रही है। समय निकला जा रहा इतनी कीचड़ कहाँ मिल गई कि घुटने तक कीचड़ पैर भरे लेकिन सम्राट ने वहाँ द्वार पर तो कुछ न कहना उचित समझा महल तक ले आया वो फकीज उन बहुमूल्यकालीनों पर लाखों रूपये के कालीन थे उन पर वो कीचड़ उछालता हुआ चला जब राजमहल में प्रवेश हो गए और दोनों अकेले रह गए तो समाज में पीछा की मार्ग में जरूर कष्ट हुआ हो इतनी की छड़ आपके पैर में लग गई कहा तकलीफ पड़ी क्या अड़चन आई तो उसने कहा अड़चन कोई भी नहीं तुम अगर अपनी दौलत दिखाना चाहते हो तो हम भी अपनी फकीरी दिखाना चाहते हैं हम फकीर हम लात मारते तुम्हारे बहुमूल्यकालीनों को सम्राट है सर और उसने कहना कि तो सोचता कि तुम बदल गए हो लेकिन तुम वही तो वही आओ गले मिले हम जब अलग हुए थे स्कूल से तब से और अब कोई फर्क नहीं पड़ा रहा हम एक ही सांस से हम एक जैसे अहंकार के रास्ते बड़े सूक्ष्म फकीरी भी टिकलाने लगता है इससे थोड़े सावधान होना जरूरी है और जब अहंकार परोक्ष रास्ते लेता है तो ज्यादा कठिन हो जाता है ज्यादा सीधे सीधे रास्ते तो बहुत ठीक एक आदमी ने बड़ा महल बना लिया साफ दिखाई पड़ता है दिखाना चाहता है नगर होती न कौन एक आदमी बड़ी कार खरीद लाया वो दिखाना चाहता लेकिन एक आदमी ने महल क्या कर दिया और सड़क पर नगर कौन जाने वो भी दिखाना चाहता अब रास्ता बड़ा सूचना अब तो वो खुद ही अपने भीतर अचेतन में उतरे तो साथ पकड़ पाए की तो उसकी भीतर आकांक्षा क्या क्या तो वो दिखाना चाहता है लोगों को की देखो दुनिया में हुए त्यागी मगर मेरे जैसा कभी हुआ जैनों और बौद्धों ने महावीर और बुद्ध की त्याग की बड़ी कथाएं लिखी खूब बढ़ा चढ़ा के लिखी वो बढ़ा चढ़ा के लिखना बताता की जिन्होंने कथाएं लिखी उनके मन में महावीर का मूल्य नहीं था धन का था बुद्ध का मूल्य नहीं था धन का मूल्य था महावीर के भक्त लिखते है कि महावीर के पास इतने हजार हाथी इतने हजार घोड़े ऐसा ऐसा सामान था इतने रतन इतने धीरे इतने जवाहरात वो गिनाते ही चले जाते वो संख्या बढ़ती जाती जितने शास्त्रों में जाओगे वो संख्या बढ़ती चली जाती इतना हो नहीं इतने घोड़े इतने, इतने, इतने हाथी महावीर जिस छोटे से राज्य में पैदा हुए उसमें खड़े भी नहीं सकते और अगर इतने हाथी घोड़े खड़े हो जाते हैं तो आदमियों की जगह में बस्ती खड़े होगी और इतना छोटा राज्य था महावीर के पिता का एक छोटी तहसील समझू महावीर के पिता कोई एक महासम्राट नहीं इतना धन हो नहीं सब इसका कोई उपाय नहीं अगर महावीर पैदा न हुए होते तो महावीर के पिता का नाम किसी को कभी पता भी नहीं चलता और वही हालत बुद्ध की भी थी अगर बुद्ध पैदा न होते तो बुद्ध के बाप का नाम कभी किसी को पता नहीं चलता उनके पास कुछ ज्यादा था नहीं छोटे से राज्य थे बुद्ध के समय भारत में दो हजार राज्य थे अगर बुद्ध का राज्य पूरे भारत पर होता तो भी इतने हाथी घोड़े नहीं हो सकते जितने गिनाए पूरे भारत में इतने हाथी घोड़े नहीं थे और दो राज्य थे मोटा लेकिन भक्तों ने इतने बड़ा चाणा के क्यों लिखा बड़ा चाणा लिखा था अगर इतना ना हो तो फिर छोड़ा दिखा है, तो त्याग छोटा हो जाता है त्याग को बड़ा बताने के लिए पहले भोग बड़ा करके बताना पड़ा था इतना इतना था सब छोड़ दिया क्या गजब का त्याग, ता त्याग ता था मगर ध्यान रखना त्याग भी नापा जा रहा है भोग त्याग भी नापा जा रहा है का मन बहुत रोहन यही तो कारण है कि तो जैनों के सब तीर्थंकर राजाओं के बेटे बुद्ध राजा के बेटे हिंदुओं के सब अवतार राजा के बेटे ये मेरा अजीब सी बात है हिंदुस्तान में कभी भी कोई गरीब का बेटा कोई मध्यवर्गी बेटा कोई साधारण जन का जो राजपुत्र नहीं था तीर्थंकर नहीं हो सका क्या तो कारण होगा क्या अर्जन रही होगा बात साफ है त्यागी तो महावीर जैसे और भी बहुत हुए लेकिन उनका त्याग जनता नहीं मानेगी है ही नहीं तुम्हारे पास तो छोड़ा क्या त्यागी तो बहुत हुए बुद्ध जैसी लेकिन जनता उनको मानेगी नहीं वो कितनी सब छोड़ के नग में खड़े हो गए लेकिन लोग तुमसे देख था क्या पहले था क्या पहले की तो बताओ बैंक बैलेंस क्या था? तुम कहो की बैंक बैलेंस था ही नहीं बैंक में अपना खाता ही नहीं तो वो कहेंगे छोड़ा ही नहीं कुछ तो त्याग कैसे बड़ा हो सकता है त्याग का बड़ा होना पहले तो इसी से तय होता है कि बैंक बैलेंस इतना था तो सिर्फ राजाओं के बेटे ही तीर्थंकर और अवतार हमें मालूम पड़े बात को स्वीकार नहीं किया कबीर हैं दादो हैं रहता है से इनकी कौन फिक्र करें कुछ था ही नहीं छोड़ने को तो, कुछ था ही नहीं तो क्या छोड़ा अहंकार के रास्ते सूक्ष्म फिर इसमें भी अहंकार काम करता है जब जैन देखते हैं कि बौद्धों ने लिख दिए इतने घोड़े थे तो उससे ज्यादा घोड़े बढ़ाकर अपने सासुम लिख देते हैं जब बौद्ध देखते हैं कि जैन में ज्यादा घोड़े बता दिए वो ज्यादा घोड़े दिखा देते क्योंकि तो इसमें भी अहंकार जुड़ जाता है कि मेरा गुरु उसके पास घोड़े कम ये हो ही नहीं सकता मेरा गुरु मेघ नगर में था वहां तीन साधुओं में झगड़ा चल रहा था एक साधु लिखते थे अपने को एक सौ आठ श्री का मतलब होता है एक बार श्री तब नाम लेना चाहिए श्री श्री श्री श्री ऐसा एक सौ आठ बार अब उत्तर कहने में दिक्कत होगी इसलिए लिखते एक सौ आठ दूसरे लिखने लगे एक हजार आठ अब लिखने में कोई अर्जन तो है ही नहीं तीसरे बहुत चिंतित थे वो मुझे मिलने आए थे वो कहने लगे कि ये एक लिखता है एक सौ आठ एक लिखता है एक सौ हजार आठ अब एक लाख आठ कभी किसी ने लिखा नहीं है तो वो जरा शास्त्री नहीं है, तो वो पूछने लगे मैं क्या लिखूम का तुम ऐसा करो कि श्री क्योंकि तो एक लाख लिखो कोई एक करोड़ कर दे इसमें रोक कौन सकता है तुम अनंत जैसा छोटे बच्चे कहते हैं ना कि तुमसे एक ज्यादा तुम जो कहो उससे एक ज्यादा मामला खत्म हो गया संख्या में पड़ो ही मत नहीं तो कभी हार खाओगे मात खाओ वो बोलेगी बात बिल्कुल जस्ती है तब से वो अनंत हो गए आदमी के अहंकार बड़े सूक्ष्म में अहंकार के परोक्ष रूप हैं प्रत्यक्ष रूप प्रत्यक्ष रूप तो बहुत कठिन नहीं दिखाई पड़ते परोक्ष रूप ज्यादा कठिन है उनके प्रति सावधान होना जब तुम कहते हो मेरा देश सबसे महान तब तुम असल में यह कहते हो कि होनी चाहिए क्योंकि मैं इस देश में पैदा हुआ नहीं तो ऐसा हो कैसे सकता है कि मेरा देश और मान ना हो तुम कहते तो यह रहे कि मैं मान लेकिन परोक्ष रूप से कह रहे सीधा नहीं कह रहे है। कोई कहता हिंदू धर्म सबसे महान कोई कहता जैन धर्म सबसे महान क्यों जैन धर्म महान हो तो ही तुम महान हिंदू धर्म महान हो तो तुम महान कोई कहता कुरान सबसे ऊंची किताब कोई कहता वेद सबसे ऊंची किताब जो तुम्हारी किताब है वो ऊंची होनी चाहिए और ये पागलपन सारी दुनिया में चीनी समझते हैं कौन से ज्यादा महान कोई देश नहीं अब वैसे जापानी भी समझते हैं और वैसे जर्मन भी समझते हैं दुनिया में ऐसी कोई कौम नहीं है जो अपने को मानना समझती हो कोई देश ऐसा नहीं जो अपने को मानना समझता हो क्योंकि दुनिया में आदमी नहीं जिनको अहंकार ना हो मगर तुम बहाने खोजते हो और बहाने ऐसे खोजते हो कि सीधे सीधे दिखाई भी नहीं पड़ते अब जब कोई कहता है भारत देश सबसे महान देश तो किसी को दिखाई भी नहीं पड़ता को अहंकार की घोषणा कर रहा है जब वो कहता झंडा ऊंचा रहे अमार तो तुम्हें लगता है कि भाई किसमें कोई ऐसी गलत बात कह नहीं रहा झंडा ऊंचा रहे हमारा झंडा तुम्हारा भी है वो इसलिए तुम्हें अर्चन नहीं होती चीनी को देखकर अर्चन होती तुम्हारा झंडा ऊंचा तब झगड़ा खड़ा लेकिन चीनी दूर है उससे हमारी सीधी मुलाकात साफ साफ सामने सामने होती भी नहीं यहां तो जो हमारा झंडा है वो हम सबका है इसलिए हम मजे से कहते रहते जैन मंदिर में चलती रहती बात की जैन धर्म सबसे महान धर्म कोई अड़चन नहीं हिंदू मंदिर में चलती रहती बात हिंदू धर्म सबसे महान मस्जिद में चर्चा चलती रहती कि इस्लाम से महान कोई धर्म है ही नहीं ये सीमाओं में चलती रहती है और वहां जितने लोग मौजूद हैं वो सब से हैं क्योंकि वो सब मुसलमान हैं सब हिंदू हैं सब जैन लेकिन जरा तुम इस सत्य को तो देखने की कोशिश करो यही सभी लोग कह रहे हैं। अगर गधे घोड़े भी बोलते होते तो वो भी यही कहते वो भी यही कहते हमसे महान कोई भी नहीं मैंने बात सुनी है कि जब डार्विन ने सिद्धांत प्रतिपादित किया कि आदमी बंदरों बंदरों से विकसित हुआ है बंदरों का ही विकास है तो आदमियों में भी विवाद चला क्योंकि आदमियों को यह बात जची नहीं आखिरी हम बंदर से विकसित हुए ऐसे उनको चोट लगी वो पहले से यही सोचते रहे थे कि भगवान ने बनाया हो यह क्या मामला हुआ एकदम भगवान बल्दियत बदल गई भगवान की जगह बंदर एकदम बल्दियत बदल गई कहा भगवान और कहा बंदर आदमियों में खूब विवाद चला लोग बड़े नाराज हुए कोई स्वीकार करने को राजी नहीं था लेकिन मैंने सुना बंदरों में भी बहुत विवाद चला और बंदर भी बहुत नाराज थे कि कौन कहता है कि आदमी हमारा विकास है हमारा पतन हम रहते वृक्षों पर यह पतित हो गए और समझना ये विकास हो गया और अगर गौर से देखो तो उनकी बात में भी अर्थ तो है ही एक बंदर से तुम्हारी टक्कर हो जाए तो समझ में आ जाए कि तुम विकसित हो होगी बंदर न छलांग लगा सकते वैसे, न एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर झूल सकते वैसे न वैसी लोच न वैसी ऊर्जा न वैसी शक्ति काहे की विकसित किसी तरह चश्मा लगाया और नकली दांत लगाया चले जा रहे घर विकसित हो गए और बंदर हंसते ही होंगे कि यह मामला क्या है इनका विकास कैसे हो गया जहां भी अहंकार है उस अहंकार को भरने की हम सब व्यवस्थाएं करते तो हम कहते हैं आदमी सबसे श्रेष्ठ प्राणी अब विवाद तो कभी हुई नहीं किसी दूसरी जाति के प्राणियों से सिंहों से तो पूछा नहीं मैंने सुना है एक सिंह जंगल में घूमता है पूछता है एक बंदर से कि क्यों भाई जंगल का राजा कौन बंदर कहता महाराज आप ही इसमें पूछने की क्या बात है पूछता है एक चीते से जंगल का राजा कौन चीता कहता ये भी कोई पूछने की बात बच्चा बच्चा जानता है कि आप फिर उसकी आकर बढ़ती जाती फिर हो जाता है हाथी के पास पूछता जंगल का राजा कौन हाथी उसे सूर में बांध के कोई 25 फीट दूर फेंक देता गिरता है जमीन पर धूल झाड़ के उठता है और कहता भाई अगर तुम्हें ठीक उत्तर मालूम नहीं तो कैसा क्यों नहीं कहते साफ कर दो को उत्तर मालूम नहीं अब उत्तर और क्या होता है हम तब तक नहीं जाग सकते अहंकार से जब तक हमें अचेतन सूक्ष्म गतिविधियों का बोध न होने लगे ध्यान की प्रक्रियाएं पहले तुम्हें चेतन में जो अहंकार है उसके प्रति सजग करती स्थूल अहंकार धन का पद का फिर धीरे धीरे तुम्हें बताना शुरू करती है कि और भी सूक्ष्म अहंकार धर्म के राष्ट्र के फिर तुम्हें और सूक्ष्म अहंकारों का पता चलता है त्याग का ज्ञान का ऐसे परत पर अहंकार काटना पड़ता है प्याज की तरह एक के भीतर दूसरी और दूसरी परत पर तुम्हें जब सारी परतें कट जाती हैं और प्याज में कुछ भी नहीं बचता सिर्फ शून्य रह जाता है तब तुम जानना कि तुम उस जगह पहुंचे जहा आत्मा का वास है जहां अहंकार पूरा कट जाता वही तुम हो जहां अहंकार नहीं वहीं परमात्मा है आखिरी प्रश्न मैं संसार छोड़ने को तैयार लेकिन क्या आप आश्वासन देते हैं कि मैं इस तरह निश्चय ही सुख पालूंगा पक्का हो जाए तो मैं आज ही सब छोड़ने को राजी मैंने कभी भूल के भी नींद में भी किसी से नहीं कहा कि सपना सपने में भी नहीं किसी से कहा कि संसार छोड़ना और तुम तो मुझसे पूछ रहे हो कि मैं संसार छोड़ने को राजी मैं रोज रोज कहे जाता हूं छोड़ना मत भागना मत समझना मगर छोड़ना आसान मालूम पड़ता है समझना कठिन इसलिए मैं तुम्हारे प्रश्न को समझता हूं तुम ये कह रहे हो कि समझने की झंझट में कहां पड़े अगर छोड़ने से काम हल होता हो तो हम भी छोड़ देते और अक्सर तो ऐसा होता है कि तुम छोड़ने को तभी राजी होते हो जब संसारी तुम्हें छोड़ चुका होता जैसे बुढ़ापे में लोग अक्सर राजी हो जाते आता था वो बड़े उत्सव मनाता था धार्मिक उत्सव और हर उत्सव में भेड़ें कटती बकरियां कटती और बड़ा बोझ देता था फिर अचानक उसने उत्सव मनाने बंद कर दिए तो रामकृष्ण ने उससे पूछा कि क्या हो गया भाई तुम बड़े धार्मिक आदमी थे बड़े उत्सव मनाते थे क्या हो गया आप धार्मिक नहीं रहे आस्था टूट गई उन्होंने कहा नहीं महाराज आस्था भी वैसे ही है धार्मिक भी वैसे ही हूं लेकिन अब दांत ही ना रहे अब अब क्या फायदा उस दिन असली बात जाहिर हुई दांतों ने छोड़ दिया है तो अब वो कहते हैं कि इस मांसाहार में क्या जब संसार तुम्हें छोड़ने के करीब होने लगता है बुढ़ापा आने लगता है पैर डगमगाने लगते संसार तुम्हें छोड़ने लगा तब तुम सोचते हो कि चलो अब कम से कम यही मजा ले लो इसे छोड़ने का छोड़ दें फिर संसार को छोड़ने की बात ही उठती इसीलिए है कि संसार में सुख नहीं पाया अब तुम सोचते हो शायद संसार को छोड़कर सुख मिल जाएगा? वही तुम मुझसे भी पूछ रहे हो न केवल पूछ रहे हो तुम गारंटी चाहते हो तुम कहते हो आप आश्वासन देने को तैयार अगर न मिला तो तुम मुझे अदालत में ले जाओगे कि सुख निश्चित मिलेगा पक्का मिलेगा अगर मैं संसार छोड़ दू का नाम सार है तुम संसार छोड़ोगे कैसे सुख की आकांक्षा छूटती है तो संसार छूटता है जिस दिन तुम्हें यह दिखाई पड़ता है कि सुख बाहर है ही नहीं सुख बाहर होते ही नहीं ना संसार पकड़ने से मिलता ना संसार छोड़ने से मिलता क्योंकि पकड़ना भी बाहर छोड़ना भी बाहर संसार बाहर जिस दिन तुम जानते हो कि सुख तो स्वयं में रमने की बात है इसका संसार को पकड़ने छोड़ने से कोई संबंध नहीं क्रांति घटती है और ये आश्वासन नहीं दिए जा सकते इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती तुम पर निर्भर तो कभी ना मिलेगा और ना समझी तुम्हारी बहुत मजबूत दिखाई पड़ती पक्की तुम कहते हो संसार छोड़ने को तैयार लेकिन क्या आप आश्वासन देते कि मैं इस तरह सुख निश्चय ही पालूंगा आश्वासन कौन देगा आश्वासन बाहर से आएगा और बाहर की इतने दिन तक चेष्टा कर ली अब बाहर से छूटो अब तो भीतर आश्वासन खोजो अब तो आंख बंद करो और भीतर डुबकी लो अबो दीपो भाव बुद्ध ने कहा अपने दिए बनो तू मुझसे मांग रहा है जो मेरे हाथ में, में है वो मैं तुम्हें दे ही रहा हूं उसमें जरा भी कंजूसी नहीं लेकिन न बुद्ध के हाथ में है तुम्हें सुख देना ना महावीर के हाथ में किसी के हाथ में नहीं सुख लेना तुम्हारे हाथ में और तुम्हारी जब तक दृष्टि गलत है तब तक सुख ना मिलेगा संसार मत छोड़ो दृष्टि छोड़ो दृष्टि बदले तो सृष्टि बदल जाती है सारा खेल दृष्टि का है मगर दृष्टि बदलने को तुम राजी नहीं तुम संसार छोड़ने को राजी मगर यही आंखें लेके तुम जहां भी जाओगे वही संसार बन जाएगा कथा है प्यारी महाराष्ट्र में संत हुए रामदास वो राम की कथा कहते, कथा तो वही है लेकिन कहने वाले पर निर्भर करती कथा की खबर ऐसी फैलने लगी कि सुनते हैं हनुमान को भी खबर लगी कि रामदास कथा कहते हैं बड़ा मजा आ रहा है तो हनुमान भी सुनने आने लगे चिपके बैठ जाते हैं अपना कंबल मंबल ओढ़ के बीच में और सुनते हो बड़ा मजा लेते एक बात तो बड़ी गजब की कभी कभी ऐसा होता है कि तुम हिमालय देख आए मगर जब कोई कवि हिमालय देख कर आए और हिमालय का वर्णन करने लगे तब तुम्हे पता चलता है अरे हाँ गजब का सौंदर्य था कोई कवि चाहिए सौंदर्य का पार्क ही चाहिए तुम देखा है हिमालय मगर तुम अपनी आंख से देखा है ना धाराण कविता बहने लगे तब तुम कहोगे कि हां बात तो मैं जो कहना चाहता था आपने कह दी तो बेचारे हनुमान सीधे साधे उनको बहुत जचने लगी बड़ा सिर हिलाते थे बड़े मस्त हो जाते थे कि बात तो मैंने देखी थी आंख से मगर ये रामदास कह रहा और इतने ढंग से कह रहा और ऐसी बात रुचती मगर एक जगह अड़चन हो गई एक जगह अड़चन हो गई रामदास वर्णन करते हैं कि हनुमान गए अशोक वाटिका में सीता को लेने और उन्होंने चारों तरफ देखे कि सफेद फूल लगे पूरी अशोक वाटिका में शुभ्र फूल लगे हनुमान भूल गए हनुमान ही ठहरे खड़े हो गए कि महाराज और सब ठीक है मगर यह आप बदल लो फूल सफेद थे तब तो हनुमान को और गुस्सा आ गया उन्होंने कम्बल फेंक दिया उनकी पूछ निकल आई बाहर उन्होंने कहा तुम समझते क्या मैं खुद हनुमान मुझको कहते बैठ जाओ और मुझसे कहते हो चिल्ला के फूल सफेद थे मैं खुद वहां गया था और तुम हजारों साल बाद कहानी कह रहे ना तुम गए ना तुमने देखा हनुमान ने सोचा था अब तो रामदास मान जाएंगे लेकिन रामदास ने कहा कोई भी हो तुम हनुमान ही सही तुम रामचंद्र जी को ले आओ तुम्हें मानने वाला नहीं फूल सफेद थे और सफेद रहेंगे मेरी कथा में सफेद रहेंगे इस तरह के हिम्मतवर लोग भी तो होते फर्क नहीं पता मैं जानता हूं फूल सफेद बात तो बिगड़ गई हनुमान बहुत उछलकुन मचाने लगे उन्होंने का चलना पड़ेगा रामचंद जी के पास अब वही निर्णय करें तो कथा कहती है कि रामचंद जी के पास ले जाया गया रामदास गए हनुमान ले गए उनको उड़ा के राम के सामने निवेदन किया गया राम ने हनुमान से कहा कि तुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए तुम शांत रहा कर एक तो ऐसी जगह तुम गए किस लिए गए भी तो अपना कंबल उड़े बैठे रहते चुपचाप सुन लेते तुम्हें सुनना था रामदास ठीक कहते हैं फूल सफेद थे हनुमान ने कही तो हद हो गई अन्याय हुआ जा रहा है तो खून से भरी थी आंखें तुम दीवानी हालत में थे ये रामदास बैठ के शांति से अपनी कहानी कह रहा है इसको कोई दीवानगी थोड़ी इसको कुछ लेना देना थोड़ी तुम पागल हुए जा रहे थे सीता कैद हो गई थी तुम जिसे प्रेम करते हो वो राम दिक्कत में पड़ा था सारी बात अस्त व्यस्त थी हारोगी की जीत कुछ पक्का नहीं था तुम उस अड़चन में थे तुम्हें कहां ठिकाना कि फूल सफेद थे कि लाल थे। रामदास ठीक कहता है तुम ऐसे क्षमा मांग लो आंख की बात है संसार की बात नहीं मैं को देखने को कहता हूँ, और मैं तुम्हें कोई आश्वासन नहीं दे सकता क्योंकि आश्वासन की मांग में ही भूल छिपी है तुम फिर भी ये सोच रहे हो कि सुख किसी और के हाथ में है सुख तुम्हारी मालकियत है सुख तुम्हारा स्वभाव है सुख तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम इसे खो रहे हो यह तुम्हारी मर्जी। तुम इसे जरा ही भीतर की तरफ मुड़ो और पालोगे संसार से मत भागो स्वयं में जागो ये छोटी सी तीन कहानियां तुमसे कहता हूं पहली अपने जिज्ञासु पुत्र कच्छ के निरंतर पूछने पर को तो समझे सस्मित बोले तात त्याग का अर्थ वस्तु का त्याग नहीं उस वस्तु संबंधी ममत्व एवं अहंकार का त्याग है जब तक जीवन है वस्तु की अपेक्षा तो अनिवार्य है अतः वस्तु त्याज नहीं है त्याज्य है वस्तु की भोगवासना उसकी संग्रह लिप्सा तुम वस्तुएं छोड़ने के पीछे मत पड़ो तुम तो वस्तुएं संग्रह करने का भाव भर जाने दो धन को छोड़ने की जरूरत नहीं है धन धन है ऐसी दृष्टि छोड़ देने की जरूरत है और तुम अगर सन्यास भी इसलिए लेना चाहते हो कि सुख मिले तो तुम सन्यास ले ही नहीं बहुत योग साधा बहुत ध्यान किया फलस्वरूप देवता उन पर प्रसन्न हुए और जब देवता प्रकट हुआ तो देव माने पुत्र मांगा पुत्र पैदा हुआ, वरदान फला लेकिन पुत्र अंधा था माँ बाप बहुत दुखी हुए में मिला भी बेटा तो अंधा। जीवन भर इसी बेटे के लिए प्रार्थनाएं की पूजाएं की तप किया योग किया जो भी कर सकते थे किया तीर्थ गए सब किया और मिला अंधा पर तो कोई उपाय न था इस अंधे बेटे को बड़ा किया गुरुकुल भेजा कुछ थोड़ा बहुत पढ़ बेटे मैं अंधा नहीं हूं न तेरी मां आंधी हम आंख वाले मगर किसी कर्म का फल होगा क्या मैं अंधा बेटा मिला लेकिन बेटे ने कहा नहीं आप अंधे और मेरी मां भी अंधी बाप ने पूछा तेरा मतलब क्या तो बेटे ने कहा मेरा मतलब यह है कि जीवन भर कठिन तपस्या तो करके मांगा भी तो पुत्र मांगा अंधे हो जीवन भर तपस्या करके जब देवता प्रकट हुआ तो मांगा भी तो पुत्र मांगा तुम अंधे हो इसलिए तुम्हें अंधा हुआ तुम सन्यास से भी सुखी तुम जगत में सुख मांगा अब तक सुख की छाया की तरह अशांति मिलती इस सूत्र को ख्याल रखना यह फिर एक विरोधाभास सुख मांगो अशांति मिलती शांति मांगो सुख मिलता तीसरी कहानी सम्राट तैमूर लंगड़ा था इसलिए इतिहास में तैमूर लंग के नाम से प्रसिद्ध है एक बार एक अंधा गवैया उसके दरबार में उपस्थित हुआ तैमूर लंग उसका गाना सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसका नाम पूछा दौलत गवैये ने उत्तर दिया दौलत तैमुर लंने का दौलत भी क्या आंधी होती सम्राट ने उसके अंधेपन पर चोट मांग जायकोगे अभी भिकारी ही बने रहोगे अब जागो अब भिकमंगापन छोड़ो सन्यास तो बिना किसी आकांक्षा से फलित हो तो ही फलित होता है संन्यास तो संसार की व्यर्थता को देख के उमगे तो ही उमकता है संन्यास के साथ किसी वासना का कोई संबंध नहीं तुम ये कहो कि इसलिए संन्यास लेते हैं तो संन्यास चूक गए तो ये संन्यास अंधा और लंगड़ा इस संन्यास का कोई मूल्य नहीं तुम कहते हो कि संसार में सब करके देख लिया इस करने में कुछ भी ना पाया अब अपने भीतर विराजते सुख के विपरीत तो दुख होता है आनंद के विपरीत कुछ भी नहीं होता जहां सुख है वहां दुख की संभावना है आज सुख है कल दुख हो जाए लेकिन जहां आनंद है वहां शाश्वत आनंद है एस धमो सनातना आज इतना